पश्चात भी शरीर की कांति समाप्त नहीं हुई है बड़ी दिव्यता बनी हुई है उस समय संपूर्ण आकाश में सिद्धों ने कहा द्रोण कर्ण मुख सडी धार तयीर महारथई एकोयम निहित शेते से धर्मो मतो ही आकाश में ब्रह्मा जी देवराज इंद्र वरुण कुबेर यमराज सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर गुहैक आदि सब खड़े हुए हैं और सबने एक स्वर से कहा अन्याय है अन्याय है अन्याय है एक छोटे बालक का जिसके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो चुके थे जो मूर्छित हो चुका था ऐसे मूर्छित बालक पर गदा का प्रहार घोर अन्याय है द्रोण कर्ण मुखई षण भी द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों की भी बुद्धि मारी गई छह छह महारथियों ने एक साथ आक्रमण करके इस बेचारे बालक के प्राण ले लिए देवता कहते हैं हमारे मत में अः धर्म नहीं हुआ यह महान अधर्म हुआ और इस तरह से आज द्रोणाचार्य के सेनापतित्व के तीसरे दिन का युद्ध था ये तेरहवें दिन का युद्ध समाप्त हुआ इसमें पांडवों ने एक महावीर खो दिया पांडवों के पक्ष में करुड़ क्रंदन हो रहा है और दुर्योधन के पक्ष में विजय के बाजे बजाए जा रहे हैं युधिष्ठिर का बड़ा भारी मिलाप है इस विलाप में युधिष्ठ ने जो एक बात कही है यद्यपि वह विलाप में कही है लेकिन हम सब लोगों के लिए बहुत स्मरणीय बात है युधिश्री कहते हैं नंदुब्धो बुद्ध्यते दोष दो सात प्रवते मधुलिप्त प्रपात हमिदृशम बहुत सुंदर भाव है धर्मराज स्थिर कहते हैं कि सबसे भयंकर दोष लोभ है जिस व्यक्ति के चित्त में लोभ प्रवेश कर जाता है जो लोभ से अभिभूत हो जाता है बशीभूत हो जाता है वह मोह से भी ग्रसित हो जाता है मधु के समान इस मधुर राज्य की श्री को पाने के लोभ से मैंने कितना बड़ा अनर्थ करा डाला है? एक छोटे से बालक को अकेले युद्ध में भेज करके मैंने घोर अन्याय किया लोभ न होता तो इस प्रकार का भयंकर पाप कैसे होता देखिए ध्यान दें वस्तुतः युद्धि के चित्त में राज्य का रंच मात्र लोभ नहीं है वे तो केवल भगवान की आज्ञा से प्रवृत्त हुए हैं युद्ध में अर्जुन के चित्त में भी लोभ नहीं है किसी के चित्त में लोभ नहीं है द्रौपदी के चित्त में भी राज्य का लोभ नहीं है लेकिन वह चाहती यह अवश्य है कि जिसने नारी जाति पर अत्याचार किया उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए है? एक सती के ऊपर जिसने इस प्रकार का प्रहार किया सती नारी को अपमानित किया उन दुष्टों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए ये विचार है द्रौपदी का किंतु सज्जन और विमुख इसमें अंतर यही होता है सज्जन पुरुष का दोस्त न भी होगा तो भी वह दोस्त को स्वीकार कर लेगा और दुष्ट पुरुष ऐसे होते हैं वो दोष करते रहेंगे आप फिर भी अपने दोष को गुण बताएंगे और कथंचित उनसे बड़ा कोई महापुरुष उनके दोष को बतावे तो बड़े से बड़े महापुरुष को भी अपमानित करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होगा ये दुष्ट का स्वभाव है अभी आप लोगों ने देखा बिना किसी अपराध के युधिष्ठिर अपने दोष को स्वीकार कर रहे हैं और कौरवों की सभा में जब श्रीकृष्ण शांति दूत बनकर गए सब ने दुर्योधन को दोषी ठहराया कहां तक कहें श्रीकृष्ण ने सभी ऋषि मुनियों ने राजाओं ने कहां तक कहें गांधारी और धृतरास ने भी दोषी ठहरा दिया दुर्योधन को लेकिन इसके बाद जब दुर्योधन ने अपना प्रवचन किया है तो उसने सबका खंडन करते हुए कहा कि मेरी कोई कमी नहीं मैं बहुत ध्यानपूर्वक विचारता हूँ कि आखिर मुझमें दोष क्या है लेकिन मुझे दोष नहीं दिखाई पड़ते मेरी समझ में नहीं आता इतना बड़ा झूठ लोग क्यों बोल रहे हैं कहां से इन्हें युधिष्ठिर धर्मात्मा दिखाई पड़ रहा है महाराज पांडवों की घोर निंदा करता है वो कहता है श्रीकृष्ण में क्या है पांडवों में क्या है समझ में नहीं आता सब इन्हीं की बड़ाई करने में लगे हैं प्रशंसा तो मेरी होनी चाहिए पर मेरे दरबार में मेरी सभा में मेरी बुराई हो रही है ये दुष्ट का स्वभाव होता है मानो विलाप के काल में भी युष्ठ हम सबको शिक्षा दे रहे हैं लोभ से अभिभूत नहीं होना चाहिए लोभ है सर्व पाप कर बहुत व्याकुल हैं युधिष्ठिर अर्जुन आएंगे मैं क्या उत्तर दूंगा श्री कृष्ण आएंगे मैं उनको क्या उत्तर दूंगा हमने आपके प्राण प्यारे भांजे को आज मरवा दिया युद्ध में युद्ध की बलि बेदी पर चढ़ा दिया आज मैं क्या कहूंगा बहुत रुदन कर रहे हैं उसी समय श्री नारद जी व्यासी आए हैं और व्यासी ने आकर के अनेक कथाएं सुना करके उनके दुख को दूर किया है अनेक उपदेश प्रदान किए हैं इन कथाओं का भी स्मरण हम कल संक्षिप्त रूप में कर चुके हैं अब लौट करके अर्जुन आए हैं, और अर्जुन ने आकर के देखा है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ वे कहने लगे कि हे श्री कृष्ण पता नहीं क्या बात है आज मेरे चित्र पर अकस्मात विषाद आ गया है मेरा मुख सूख रहा है मेरी छाती कांप रही है पता नहीं क्या कारण है अनेक अपशकुन भी आज हमें दिखाई पड़ रहे हैं मेरी बाईं भुजा फड़क रही है बायां नेत्र फड़क रहा है कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए कहीं ऐसा न हो कि द्रोणाचार्य ने मेरी अनुपस्थिति में चक्रव्यूह बनाया हो कहीं ऐसा न हो की धर्मराज स्थिर बंदी बना लिए गए हो अनेक प्रकार की आशंका करते हैं। फिर कहते कहीं ऐसा तो नहीं कि चक्रव्यूहू का भेदन करने के लिए मेरा वीरपुत्र पुत्र उसमें प्रवेश कर गया हो मैंने अभमन्यु को प्रवेश करना सिखाया पर निकलने की कला का उपदेश नहीं कर पाया इसी बीच में युद्ध आ गया अनेक प्रकार की बातें कह रहे हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे है सहज सर्वज्ञ होते हुए भगवान मौन है लौट करके आए हैं युष्ठर के मुख से अमन्यु के वध का वृतांत सुनकर के श्री अर्जुन वह अत्यंत क्रोध में भर गए हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की है अर्जुन उवाच सत्यम प्रतिजाना मी सोस्मी हंता जयद रथम तो द भयादी तो धार्ट राष्ट्र प्रहास्मा चरण गच्छेद कृष्णंवा पुरुषोत्तम भगवान महाराज सोस्मी हंता मैं आप लोगों के सामने सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं कल मैं अवश्य जयद्रथ को मार डालूंगा हा महाराज यदि भय के कारण उसने धृतराष्ट्र पुत्रों को नहीं छोड़ा और हे धर्मराज आपकी और श्री कृष्ण की शरण यदि जयद्रथ ने ग्रहण नहीं की तो मैं कल उसे अवश्य ही मार डालूंगा और इसके बाद इतने पाप गिनाए हैं अर्जुन ने बोले यदि मैं कल न मार डालूं तो मुझे अमुक पाप लगे मुझे अमुक पाप लगे मुझे अमुक पाप लगे ये व्यास वाल्मीकि की शैली है और इस शैली का एक बड़ा रहस्य है इन संवादों में धर्म शास्त्र की सारी मर्यादाओं का ज्ञान हम लोगों को हो जाता है क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है पाप क्या है पुण्य क्या है सारी मर्यादाओं का बोध हो जाता है बोले माता पिता की हत्या करने वाले को जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है उस नरक में मुझे जाना पड़े गुरु तल्प गमन करने वालों को जो गति होती वह गति मुझे प्राप्त हो चुगलखोरों को जो गति मिलती है वह गति मुझे मिले संतों से जो द्वेष करते हैं और संतों की जो निंदा करते हैं उनकी उनको जो गति होती वो गति हमें प्राप्त हो विश्वास को जो गति मिलती है वो गति हमें मिले गाय का वध करना ब्रह्म हत्या करना वाले को जो गति प्राप्त होती है अधम गति अधोगति वो गति हमको मिले खीर यवान साग खिचड़ी हलवा, कुआ आदि बिना बलि वैश्व देव किए जो खा लेता है उसे जो गति मिलती है वो गति हमें मिले इसलिए बलिवैष्ण देव यह आवश्यक विधि है अवश्य ही करना चाहिए बहुत कठिन नहीं है थोड़ी सी विधि है और नित्य उसको किया जा सकता है बलि वैश्वेव को नित्य किया जा सकता बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले बलि वैश्वेव किया जाए भोग लग गया तो भी नहीं लेकिन हम हमारे सिद्धांत में वैष्णवों के सिद्धांत में किसी देवता को भी अमनिया वस्तु अर्पित नहीं की जाती है सबसे पहले भगवान को निवेदित किया जाता है भगवान उसे ग्रहण कर उसके बाद फिर उससे बलिवैष्ण देव आदि की विधि संपन्न करना चाहिए देखो भगवान को निवेदित नहीं किया जाएगा तो तुम्हारे मंत्रोच्चारण करने पर भी जिन्हें आवाहन करके आप दे रहे हो वो नहीं लेंगे और जब भगवत प्रसाद होगा तो आपकी विधि में कोई न्यूनता भले ही रह जाएगी तो भी भगवत प्रसाद की महिमा जानने वाले देवता दौड़े हुए बलिवैष्णुदेव को ग्रहण करने आएंगे इस सिद्धांत को जान करके अमनीय किसी वस्तु को अर्पित नहीं करना चाहिए कहाँ तक कहें सिद्धांत तो ये है कि देव पूजन में दो थालियां लगाना चाहिए एक थाली प्रधान रूप से भगवान की पूजा के लिए होनी चाहिए एक थाली पृथक गंधा पुष्प आदि सब कुछ पृथक सामग्री देवताओं की आदि की पूजा के लिए होना चाहिए और जो देवताओं के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्री है उस सामग्री को भी तुलसी दल पधरा पहले भगवान को अर्पित कर देना चाहिए यह गंध यह अक्षत यह सब कुछ भगवान को अर्पित हो गया अब वह सब भगवत प्रसाद हो गया और फिर देवताओं को कहना चाहिए आप भगवत प्रसाद की महिमा जानते हैं आप इन्हें इन पदार्थों को स्वीकार करें देवता स्वीकार करेंगे कथनचित कोई ऐसा भी देवता हो वे जो कहीं हम प्रसाद नहीं लेते तो जो देवता प्रसाद नहीं लेता ऐसे देवता को हमारा दूर से दंडोता है ऐसे देवता से हमारा क्या लेना देना नहीं? जो हमारे राम जी का नहीं है वो हमारे काम का नहीं जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं प्रसाद की बड़ी महिमा सात की आरंभ से ही कुछ ऐसी भावना रही कि कोई भी काम करें उसको यथा साध्य विधिपूर्वक करें एकदम बचपन से ही प्रवृत्ति रही तो जनेऊ भी हम बना लेते थे विद्यार्थी जीवन में और बनाने के बाद जब विधिपूर्वक उसकी पोथी देख करके उसकी पूरी प्रतिष्ठा करते अब फिर गायत्री जब करते उसमें करीब आधा पौन घंटे लग जाता पूरी विधि करने में फिर पहनते महाराज जी का स्वभाव टोकने का नहीं था एक दिन महाराज जी बोले पंडित जी खूब लंबी चौड़ी विधि करते हो जनेऊ बदलने में पर तुम चाहे जितने प्रेम से बुलाओगे कोई देवता तुम्हारे कहने से जनेऊ के तंतुओं में घुसने वाला नहीं है विधि का निषेध हम नहीं कर रहे विधि का पालन अवश्य करो पर संकल्प यह करो कि हम भगवान को यज्ञोपवित निवेदित करने के लिए देवताओं का आवाहन कर रहे हैं ये मन से निश्चय करो तो हम सब देवताओं को भगवान के श्रीअंग पर पहुंचने का सौभाग्य मिल जाएगा तुम उन्हें भगवान के श्रीअंग पर पहुंचाओगे तो वे देवता भी प्रसन्न होंगे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और भगवान को निवेदित होने के कारण देवता सरलता पूर्वक यज्ञो के तंतुओं में विराजमान हो जाएंगे इसलिए पूरी प्रतिष्ठा करके विधि पूरी करके फिर शालग्राम भगवान को गिरिराज जी को लाल जी को ठाकुर जी को अर्पित करो उन्हें धारण कराओ और इसके बाद जब प्रसाद हो जाए तब तब स्वीकार करो तो तब से ऐसा विचार हो गया कि अब सीधे जिन्हें नहीं पहनना अब तो विधि ही नहीं कर पाते ज्यादा लेकिन बिना भगवान के प्रसाद के यज्ञोपवीत भी नहीं करना चाहिए यही विचार है तो बलिवैष्ण देव अवश्य करना चाहिए भगवान को भोग लगाने के बाद ही बलिवैष्ण देव किया जाए किया जा सकता है उसमें कोई दोष नहीं है यो सुष्मीषंंच मूत्रम वा मुंचता गति ताछेय गतिम कष्टा न चेत धनिया कहते हैं वेदों का स्वाध्याय न करने वाले ब्राह्मण को जो दोष लगता है वह दोष मुझे लगे वृद्ध साधु गुरु इनका तिरस्कार करने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे ब्राह्मण को अग्नि को और गाय को इन तीनों को पैर से छूने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे महाभारत में एक प्रकरण आता है उस प्रकरण में ये लिखा हुआ है महाराज जी की अग्नि से पूछा गया धर्म का रहस्य क्या है तो अग्नि भगवान ने धर्म का रहस्य बताया अनुशासन पर्व में अग्नि भगवान ने धर्म का रहस्य बताया वे कहते हैं कि हे देवताओं मेरे मत से गऊ ब्राह्मण और अग्नि इन तीन का आदर करना ही सनातन धर्म है जो कोई व्यक्ति अग्नि का गाय का ब्राह्मण का अपने पैर से स्पर्श करते हैं उनके स्वर्गस्थ देवता भी नरक में धकेल दिए जाते हैं और उस पापात्मा व्यक्ति को रौरव नरक की प्राप्ति होती है और जब उद्धार का समय आता है तो यमलोक में पंचायत बैठती है ऋषियों की भाई इसके पाप पूरे हो गए पापों का भोग अब इसको धरती पर भेजा जाए तो जिस व्यक्ति ने गऊ ब्राह्मण और अग्नि का पैर से स्पर्श किया है अग्नि कहते हैं यमलोक में विराजमान धर्मशास्त्र का निर्णय करने वाले ऋषि मुनि गऊ ब्राह्मण अग्नि को पैर से छूने वाले का के उद्धार का समर्थन नहीं करते हैं गौ ब्राह्मण अग्नि को पैर से छुकराने वाला वो सदा सर्वदा नरक में ही पड़ा रहता है इतना भयंकर पाप है गाय को पैर लगाना गाय को पैर लगाना इतना बड़ा पाप है तो विचार करें गोवध कितना भयंकर पाप है ब्राह्मण का तिरस्कार ब्राह्मण का वध कितना बड़ा पाप है इसलिए भैया बहुत से लोग ठंड में अग्नि तापते हैं तो फिर पैर ठंडा हो जाता तो अग्नि को पैर दिखा देते हैं ये महापाप है अग्नि को पैर नहीं दिखाना चाहिए पैर से अग्नि नहीं तापनी चाहिए बहुत भारी पाप है पैर से अग्नि तापने का अग्नि साक्षात भगवान का स्वरूप है तो इन चीन का सदा सर्वदा आदर करना चाहिए तो इनका अनादर करने वाले को जो पाप लगता, लगता है वो पाप मुझे लगे जल में मलमूत्र का त्याग करने से अथवा थूकने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं कल का बध न करूं। यहां बैठे हुए सभी प्रेमी को तो श्रवण कर ही रहे हैं बहुत दूर दूर तक लोग श्रवण कर रहे हैं चैनल के माध्यम से महाराज जी विचार की बात है सदाचार की जो मर्यादा है शास्त्र की जो मर्यादा है आज इस मर्यादा का सारा विश्व पालन करे तो कहीं भी कोई नदी कोई सरोवर दूषित तो होगा गंगा जी की बात नहीं कही जा रही है यमुना जी की बात नहीं कही जा रही है किसी भी जलाशय किसी भी नदी में मलमूत्र डाल देने वाले को जो दोष लगता है फूकने वाले को जो दोष लगता है जल में गंदगी करने वाले को जो दोष लगता है उसे घोर नरक जाना पड़ता है वो दोष मुझे लगे यदि मैं जयद्रश का बधन करू अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जितने गटर जिनमें सबके घरों के, के मलमूत्र जाते हैं ये गटर कहां डाले जाते हैं कहां जा रहे हैं ये गटर ये सबके सब गटर नदियों में मिला दिए जाते हैं तालाबों के ऊपर लोगों के घर होते हैं और वहीं लोग मलमूत्र का त्याग करते रहे नारायण तालाब सूख जाता तो उसमें लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं के सब नरकगामी होते हैं कितना पवित्र निर्देश है बड़े दुख की बात है क्या करें समय ऐसा आ गया हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जल में मलमूत्र का त्याग अत्यंत निषिद्ध है अब आजकल की जो व्यवस्था है शौचालयों की उसमें पानी सीट में भरा ही रहता है भरा रहता कि नहीं भरा रहता जल में ही मल का त्याग जल में ही मूत्र का त्याग किया जाता है पानी का संकट क्यों आया हम लोगों के ऊपर जिसका तिरस्कार करोगे उसके लिए तरसना पड़ेगा आज जल का भारी तिरस्कार हो रहा है नल खुला है दातुन कर रहे हैं यदि उस पानी को इकट्ठा किया जाए तो दो तीन बाल्टी पानी तो दातुन करते करते बह जाता है फिर गर्म निकल जाने दो ठंडा आने दो और प्राचीन पद्धति कुआं से खींचकर नहाने की कितना फैला हो गया से खींचकर प्रयोग करना पड़े तो कितना फैला हो पानी और कहीं बरसाना गहवर वन में ब्रह्मचारी जी वाला कुआं है कहीं उस कुआं से पानी खींच के नहाना पड़े ब्रिजवासी बैठे हैं यहाँ पता है ब्रह्मचारी जी का कुआ रास मंडल पे जो कुआं है भारत वहाँ महात्मा जो है ना वो पैर से और हाथ से दोनों से खींचते हैं पानी यह है। हमसे कहते पंडित जी पानी बहुत खर्च करते हैं और जब हम वहाँ जाते तो एक ज्यादा ज्यादा डेढ़ दो बाल्टी में हम सब काम कर लेते बोले इतने कम में कैसे हो जाता बोले एक बाल्टी निकालते निकालते तो हालत खराब हो जाती वो भी अपने नहीं निकालते जो निकालता उसकी हालत खराब हो जाती कितना पानी खर्च किया जाए जलपात्र लेकर के दूर जंगल में चले गए दो किलो तीन किलो पानी चार किलो ज्यादा से ज्यादा पानी लेकर के आप चले गए महात्मा लोग तो साढ़े तीन किलो से कम जल नहीं रखते है। हैं उतना पानी लेकर के चले गए अब शौचालय में बैठकर कितना पानी बर्बाद किया जाता है तो मलमूत्र का त्याग जल में करके हम जल का तिरस्कार कर रहे हैं जल का दुरूपयोग करके हम जल का तिरस्कार कर रहे हैं तो हम जल के लिए क्यों नहीं तरसेंगे हमको तरसना पड़ेगा जिस चीज का अपमान करोगे उस चीज के लिए एक दिन तरसना पड़ेगा किसी का तिरस्कार मत करो अन्न को बर्बाद मत करो नहीं कभी भूखे मरना पड़ेगा वस्त्र की भी उपेक्षा मत करो नहीं कभी नंग धड़ंग भी घूमना पड़ेगा वस्त्र के लिए ललचाना पड़ेगा जिस चीज का भी तिरस्कार करोगे हमारी दृष्टि में सब वस्तुएं चेतन अचेतन है जड़ है लेकिन जड़ कुछ नहीं है हमारी बुद्धि में जड़ता घुसी हुई है जब परमात्मा को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं तो जड़ कहाँ से आया ईशावास्यम यंचित जगत जगत तेन त्यक्सेन भुंजी था माँ कृध कत्र का प्रथम मंत्र है ईशावास्तोपनिषद का आज ईशावास्तोपनिषद का विमोचन भी होने वाला है इस मंच से ईशावास्तुपनिषद का आज विमोचन भी होने वाला है हमारे परम श्रद्धे स्वाध्याय और तपस्या में निरंतर लगे हुए तपहपूत विद्वत्ण स्वामी श्री त्रिवन दास जी महाराज ने वैसे तो कई उपनिषदों पर वे व्याख्या लिख चुके हैं लेकिन अभी प्रकाशन में पहली आपने ईशा ईशावास ईशावास्य उपनिषद के ऊपर आपने टीका लिखी है व्याख्या लिखी है और उसका विमोचन आज इसी मंच से होगा आज की तिथि इसलिए चुनी गई ग्रंथ तो परसों रात को ही आ गया था लेकिन आज श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है इसलिए इस पर्व को आज इसके लिए चुना गया तो इसलिए भैया किसी का अपमान मत करो तिरस्कार मत करो हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे गुरुदेव भगवान कहते थे देखो पंडित जी साधु कौन है महाराज जी के शब्द हैं महाराज जी कहते थे कर्ण व्यर्थ न जाए क्षण व्यर्थ न जाए और मन व्यर्थ न जाए इन तीनों को जो व्यर्थ नष्ट न करे उसी का नाम साधु है महाराज जी के परिवार किसी चीज का एक कर्ण भी बेकार न चला जाए कर्ण व्यर्थ न जाए मन व्यर्थ न जाए फालतू में दरुदर मन को दौड़ा रहे हैं, कर्ण व्यर्थ न जाए मन व्यर्थ न जाए और एक भी क्षण व्यर्थ न जाए हर क्षण किसी न किसी भगवान की उपासना में किसी न किसी अच्छे कार्य में हम लगे रहें बहुत ध्यान दें इतना श्रम करना चाहिए युवा युवावस्था में इतना श्रम करना चाहिए इतना श्रम करना चाहिए कि हमको सोना न पड़े हम कब सो तो जाएं हमें पता न चले इतना श्रम करो बहुत पड़े हैं आलस में अब नींद आवे अब नींद आवे अब नींद आवे यह युवावस्था का घोर अपमान है आप जैसा अभ्यास कर लोगे वैसा आपका शरीर बन जाएगा आप चाहें तो आठ घंटे में आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आप चाहें तो तीन चार घंटे में नींद पूरी हो जाएगी विश्राम सुसुप्ति की अवस्था में मिलता है और सुसुप्ति थोड़ी देर के लिए आती है इसलिए निरंतर साधन करना वैष्णवता क्या है किसको वैष्णवता कहते हैं है? साधुता क्या है वैष्णवता क्या है अभ्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम एक क्षण भी जिसका बेकार न जाए उसी को साधु कहते हैं उसी को महात्मा कहते हैं उसी को वैष्णव कहते हैं हर समय किसने किसी अच्छी प्रवृत्ति में लगा रहे इसी के लिए भगवान जानते थे जानते हैं हमारे पूर्वाचार्य जानते थे कि ये बेचारे कलयुगी साधक निरंतर कठोर साधन में नहीं लगे रह सकते हैं इसलिए हम लोगों के कल्याण के लिए नामजप आदि के साथ भगवान ने पूर्वाचार्यों ने सेवा का साधन हम लोगों को दे दिया चौबीसों घंटे माला कोई नहीं फेर सकता तो गैया का गोबर उठाओ तानी बनाओ झाड़ू लगाओ ठाकुर जी की रसोई बनाओ अब ये सब भगवान के पात्रों को अमनिया करो बड़े बूढ़े संत की सेवा करो माता पिता की गौ की अतिथि की ब्राह्मण की सेवा करो गुरू महाराज की सेवा करो ये सब इसीलिए प्रवृत्तियां हैं कि किसी ने किसी प्रकार से निरंतर हम साधन में लगे हैं हमारा एक क्षण भी व्यर्थ न जाए ऐसा निश्चय अपने मन में करना चाहिए बाएं हाथ से भोजन करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं जयद्रत का बध न करू इसलिए भैया बाएं हाथ से भोजन करना भी महापाप शास्त्र में कहा गया पालाश मासनम चै सिंधु कई दंत धावनम तेंदू की लकड़िया से दातुन करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप हमको लगे पलाश के पत्ता पर बैठ करके जब भजन भोजन आदि करने में जो पाप लगता है वो पाप हमको लगे अब बुंदेलखंड में ज्यादा से ज्यादा परंपरा यही है आसन नहीं है यज्ञशाला में एक पत्तल पर तो साकेले रख दिया दूसरा छेवले का पत्ता दे दिया बैठ जाओ वो तो लोग आराम से उसी पे बैठ जाते उसी पे बैठकर भोजन करते हैं तो पलाश की आसन पर बैठकर के भोजन करना जब करना कुछ भी करना निश्ध है पलाश का पत्ता केवल संगत के लिए ग्राह्य है और किसी के लिए ग्राह्य नहीं है पलाश जिसको छेवला कहते हैं घाट भी कहते हैं हैं? ये पलाश का जो वृक्ष है विशुद्ध यज्ञीय वृक्ष है ये चंद्रमा का प्रतीक है चंद्रमा वनस्पतियों का राजा है चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है सोमोस्माकम ब्राह्मणा नागुण राजा हम ब्राह्मणों का राजा सोम है चंद्रमा है ऐसा वेद में लिखा हुआ है तो चंद्रमा का स्वरूप पलास का वृक्ष होने के कारण यह विशुद्ध यज्ञीय वृक्ष है और इतना पवित्र है पलास वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने वाले को ब्रह्मतेज की प्राप्ति हो जाती है उसको गायत्री आदि मंत्रों की सिद्धि शीघ्र हो जाती है इतनी महिमा है पलास वृक्ष की अत्यंत पवित्र माना जाता है ये पलास वृक्ष केवल यज्ञ के लिए है पलास केवल यज्ञ के लिए है और देवताओं के पूजन में इसके पत्ते काम में आ जाएं, भोग लगाने में भोजन कराने में करने में इसके पत्ते काम में आ जाएं, केवल इसी के लिए पलास है इसलिए आपने देखा होगा बकरी सब पत्ता खाती है पलाश नहीं खाती भेड़ नहीं खाती गाय भी नहीं खाती कोई पशु पलाश को नहीं खाता क्योंकि पलाश को ब्रह्मा जी ने केवल यज्ञ के लिए निश्चित कर दिया है इसलिए पलाश का यज्ञ को छोड़कर दूसरे कार्य में प्रयोग वह भयंकर पाप कहा गया है अब विचार करो जिस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से पलाश होता है वहां लोग क्या करते हैं उसकी जड़ खोद लेंगे और कूट के खुची बना करके पुताई करने के लिए पेड़ खत्म और उसकी रस्सी बनाने के लिए बकोड़ा उसको बनाने के लिए बस रस्सी बना लेंगे उसकी उसकी जड़ खत्म चलो कोई बात नहीं फिर उसके पत्ते काट करके पाल डाल देंगे विचार करें जिन क्षेत्रों में पलाश होता है केवल तीन वर्ष या अधिक से अधिक पांच वर्ष तक लोग पलास को न काटे तो हम समझते हैं लाखों गोवंश बिना फैड के बिना गौशाला के लाखों गायें पलास वृक्षों के नीचे अपना गुजारा कर सकती हैं महाराज इतना जंगल पलास का हो जाए कि सूर्य की किरण ठीक से नीचे तक न पहुंच पावे लेकिन पलाश को लोग छोड़ते भैया पलाश यज्ञीय वृक्ष है उस पर, उसकी आसन बनाकर नहीं बैठना चाहिए इस प्रकार से अनेक पापों को गिनाया है और महाराज अब तो जैसे और अंत में अर्जुन ने कहा इमाम चाप्य चाप्यपरा भूय प्रतिज्ञा में निबोधता यजस्मिन निहित पाप सूर्योत्म उपयास्ती इहैवस प्रवेशा हम ज्वलित और मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुनो यदि मैंने कल सूर्यास्त होने के पहले पहले जयद्रत का बद किया तो मैं प्रज्वलित अग्नि में अपने आप की आहुति दे दूंगा जीते जी आग में जल जाऊंगा संपूर्ण देवता असुर मनुष्य पक्षी नाग पितर निचर ब्रह्मर्स देवर्ष आज कोई रक्षा नहीं कर सकता जयद्रथ की मैं जयद्रथ का अवश्य ही बध कर दूंगा अब तो पांडवों के यहाँ बाजे बजने लगे जैसे ही दुर्योधन को पता चला जयद्रथ को पता चला जयद्रथ तो महाराज भय के मारे पागल जैसा हो गया रोने लग गया रोते रोते वह बोला महाराज मुझे आज्ञा दे दो मैं आपका जीजा जरूर हूं लेकिन अब जीजा नहीं रह पाऊंगा जीजा जानते किसको कहते जी जा समझ रहे हैं कि नहीं जीजा जीजा माने मर जा और जीजा मर जा माने जल्दी मर जाओ जीजा माने बहुत लंबे समय तक जी तो हमारे यहां बहन के पति को बहनोई को जीजा कहते जीजा माने मरे नहीं हमारी बहन का अखंड सौभाग्य हो इसलिए कहा जाता जीजा जीजा जीजा मैंने जीवित रह जा जीवित रह जा तो मर जा उसने कहा अब हम जीजा नहीं रह पाएंगे अब तो मर जा होने वाले हैं इसलिए हमको आज्ञा दे दो मैं कहीं जाकर छिप जाऊं उन्हें अर्जुन से तुम धरती के किसी कोने पर चले जाओ छिप नहीं सकते हो अब क्या करना चाहिए अब तो बहुत बिचारा घबरा गया बुले स्वग्रह तत्व या श्यामी स्वग्रह जीवितया मैं जीवित रहने की इच्छा से अपने घर लौट जाना चाहता हूं मुझे अनुमति दे दो दुर्योधन भी घबरा गया कुछ नहीं बोल सका और वह बोला कि देखो तो सही कितने दुखी की बात है द्रोणाचार्य दुर्योधन कृपाचार्य कर्ण मद्राज शल्य बाहली दुस्शासन आदि आदि वीरों के रहते हुए और मैं अपने प्राण बचाने के लिए रो रहा हूं हाय हाय मेरी कौन रक्षा करेगा उस समय दुर्योधन ने कहा कि तुम्हें भय नहीं करना चाहिए हम लोग सब तुम्हारे रक्षा के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे अक्षय अच्छा हिण्यो दशे का चौ मदीयावरक्षण यत्तामा भाई तम सैन्दव्य से भयम मेरी ग्यारह अक्षवणी अच्छा सेना तुम्हारी सुरक्षा में लगी रहेगी यद्यपि ग्यारह बची नहीं है क्योंकि दस दिन तो गीष्मी ने युद्ध किया और तीन दिन ये हो गए तेरह दिन का युद्ध हो गया दुर्योधन की ज्यादा से ज्यादा सेना समाप्त तो हो चुकी है लेकिन फिर भी हौसला बढ़ाने के लिए कहरारे रहा है हरेक चिंता करता ग्यारह क्षोणी सेना तेरी सेवा सुरक्षा में लगी हुई है अब तो महाराज द्रोणाचार्य के चरणों में गिरकर के रोने लग गया बोला महाराज हमारी रक्षा करो और ये द्रोणाचार्य से पूछने लग गया कि आप कृपा करके यह बताओ हम भी आपके विद्यार्थी रहे और अर्जुन भी आपका ही विद्यार्थी रहा तो अर्जुन और हम में अंतर कितना है कृपा करके बताओ द्रोणाचार्य हंसने लगे बोले देखो अर्जुन का अभ्यास क्लेश सहन की शक्ति दिव्यास्त्रों का ज्ञान इसमें धरती पर अर्जुन के जैसा ज्ञान अर्जुन को ही है दूसरे को नहीं मुझसे भी विशिष्ट ज्ञान अर्जुन को है मुझे पाशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं है अर्जुन को पाशुपतास्त्र का ज्ञान है मैंने देवलोक में जाकर शिक्षा नहीं ली अर्जुन ने देवलोक में जाकर अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ली है इसलिए अर्जुन की बराबरी का कोई कहते हैं ना कि छठाक आधा पाओ की क्या चले अर्जुन के तुम पासंग भी नहीं हो पासंग जानते ना तो पासिंग भी नहीं हो अर्जुन के तुम लेकिन चलो कोई बात नहीं रो रहे हो डरे हुए को अभयदान देना धर्म है इसलिए तुम चिंता मत करो तुम गुरुजी की शरण में आए हो मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा कि अर्जुन भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे इस प्रकार का अर्धचंद्राकार शकट व्यूह ऐसा बनाऊंगा जिस व्यूह के भेदन का सामर्थ्य अर्जुन में भी नहीं है उनको भी कठिनाई पड़ेगी ऐसा व्यूह बनाऊंगा और तुमको महारथियों के बीच में छिपा करके रखूंगा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा तुम्हारी रक्षा के लिए और बड़े प्रसन्न भी थे कौरव कि जब ऐसा हो जाएगा और सूर्यास्त तक ये पहुँच ही नहीं पाएंगे जयद्रथ तक और जब सूर्यास्त हो जाएगा तो बिना निकाले हमारा कांटा निकल जाएगा अर्जुन ही तो मुख्य है अर्जुन के समाप्त होते ही पांडव मरे हुए समझो इनमें फिर एक अर्जुन के जीवित रहने पर सब जीवित हैं और एक अर्जुन के वीरगति को प्राप्त होने के बाद फिर कोई जीवित नहीं है ऐसा है अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन मतमग्याया त्वया भ्रातण मतम्ञायाचा प्रतिश्रुत सैंधव चापचास्म हेती ठाकुर जी बहुत चतुर चतुर् क्यों हो नागर है ना गमार थोड़ी है नटवर नागर नागर माने चतुर ही होता है बुद्धू को थोड़ी नागर कहते हैं हमारे ठाकुर जी बहुत नागर हैं बहुत चतुर अपना नाम नहीं लिया नाम अपने ही लेना चाहते हैं पर अपना नहीं लिया बोले देखो अर्जुन तुमने बहुत पूर्ण कार्य कर डाला किसी भी काम को करने से पहले अपने से बड़ों से सलाह तो ले लेते प्रतिज्ञा करने के पहले किसी से सलाह नहीं ली अरे किसी से नहीं लिया था अपने भाइयों से सलाह ले लेते भाइयों से भी सलाह नहीं ली आप प्रतिज्ञा कर ली के नहीं यदि उसे समाप्त किया तो जीवित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और चलो भाइयों से नहीं ली तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ कम से कम मित्र से ही पूछ लिया होता लेकिन असम मंत्र मया सा मुद्द्यता मुझसे बिना सलाह लिए इतना बड़ा बोझा तुमने अपने ऊपर उठा लिया कहीं तुम्हारी तीनों लोगों में हंसी न हो जाए हमें बड़ा भय लग रहा है ये ठीक नहीं है देखो अब तुम्हारी प्रतिज्ञा को व्यर्थ करने के लिए कौरव पूरी शक्ति लगा देंगे समझ लो महाभारत के संपूर्ण युद्ध का आज का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण होगा पूरी शक्ति लगा दी जाएगी कौरव योद्धाओं की ओर से महारथियों की ओर से अब तुम क्या करोगे तुम्हारे पास कितनी सेना है कितने तुम्हारे सहायक हैं अमन्यू ने भी तो यही कहा था कि मैं अभेद्य चक्रव्यूह का भेदन कर दूंगा किंतु आप लोग मेरे पीछे रहना कहा पांडव पीछे जा पाए न सेना जा पाई न पांडव जा पाए और अमन्यू को अकेले लड़ना पड़ा कहीं ऐसी ही दशा तुम्हारी हो गई तब क्या करोगे इसलिए तुमने यह बात बिल्कुल ठीक नहीं की मेरा मत नहीं है यह यह तुमको नहीं कहना चाहिए था एक तो भाई साहब जुआ खेल गए अब आपने प्रतिज्ञा का जुआ खेल लिया जीवित जल जाऊंगा अरे जल जाने की किसने कही थी तुमसे जल जाऊंगा ऐसा क्यों तुमने कह दिया ये ठीक नहीं है धन्य है धन्य है अर्जुन ने जो बात कही उसी को सुनकर भगवान गदगद हो गए कई बातें अर्जुन ने कही अर्जुन ने कहा मधुसूदन श्रीकृष्ण साध्य रुद्र बसु अश्विनी कुमार इंद्र सहित मृदुगण विष्णय देव देवेश्वर पितर गंधर्व गरुड़ समुद्र पर्वत आकाश यह पृथ्वी दिशाएं चराचर जयद्रथ की रक्षा में आ जाएं तो भी जयद्रथ बच नहीं सकता आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते हो तुमको ऐसा क्यों तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली इसको कहते हैं साहित्यिक भाषा में तेजो वध हमारे तेज का वध आप क्यों कर रहे हैं हमारा उत्साह भंग क्यों कर रहे हैं हमारे उत्साह को आपको बढ़ाना चाहिए कल आप हमारे युद्ध को देखना ये सारी बातें कहने के बाद अर्जुन ने कहा गांडीवम च धनुर्दिव्यम योद्वाचा हम नर शव तंजयनता ऋषि किन्नु सजित ये है सबसे महत्वपूर्ण बात ये श्लोक के आगे का श्लोक बोले भगवान गांडीव मेरा दिव्य धनुष है मैं योद्धा भी दिव्य हूँ और मेरे रथ की बागडोर मेरे घोड़ों की बागडोर आपके हाथ में है आप जहाँ जीवन की बागडोर संभाले हुए हों आपका संरक्षण जिसे प्राप्त हो उसे जीतने में कौन समर्थ है आपकी कृपा जिसे प्राप्त होगी वही सबको जीत सकेगा इसलिए हे भगवान इस युद्ध में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे लिए असह्य हो क्यों बोले तब अब प्रसादाद भगवान हमारे पुरुषार्थ से, से नहीं हम जितना गर्ज रहे हैं तुम्हारे बल पर हमने जो प्रतिज्ञा की वो तुम्हारे बल पर अच्छा वाजीवा तुम भी चतुरो के भी शत्र निकले हम सब तुम्हारे ऊपर डालना चाहते थे तुमने सब हमारे ऊपर डाल दिया बोले महाराज आपके मित्र हैं कोई बुद्धू थोड़े ही है है? जब सब कुछ हमारे ऊपर डाल दिया तो हमसे पूछ तो लेते अर्जुन ने कहा भगवान अपने से भी पूछने की जरूरत है हमें विश्वास है आप हमारे हो तो आपसे क्या पूछना जो हमारा मत वो आपका मत जो आपका मत वो हमारा मत तो यदि हम और आप दोनों एक ही हैं तो हमारा मत आपका मत होना चाहिए आपका अब आपकी जिम्मेवारी आप उसको पूरा करो तब प्रसादाद भगवान कि किरणे मम अविशह्यम ऋषिकेश किन्मा बिगहिय से ध्यान दे यहां अर्जुन ने भगवान का संबोधन ऋषिकेश किया ऋषिकेश ऋषिकेश माने क्या होता है इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं कितनी इंद्रिया है दस नहीं है चौदह हैं पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और चार अंतरेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार इन्हें अंतरेंद्रिय कहा गया तो कितने हो गए चौदह इसलिए अब दस मत कह देना नहीं पंडितों की सभा में मूर्ख माना जाएगा हैं जब जहां केवल संपूर्ण इंद्रिया मानी जाएंगी वहां दस नहीं वहां चौदह पंच जो हैं वो विषय है रूप रस गंध शब्द और स्पर्श चौदह और पांच कितने होते हैं उन्नीस चौदह और पांच कितने होते हैं उन्नीस ये उन्नीसों जब भगवान से जुड़ जाते हैं भगवान के चरणों में अर्पित हो जाते हैं तब जीव ईमानदारी से भगवत सन्मुख हो होता है और जब ये सब भगवान के चरणों में निवेदित हो जाते हैं तब सन मुख हो ये जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही इसलिए उपनिषदों में जीव को उन्नीस मुख वाला कहा गया ये ही उन्नीस मुख हैं और ये जब सब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाते हैं तो वह सन्मुख हो जाता है भगवान की ओर हो जाता है तो ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है चौदहों इंद्रियों के ऊपर जिसका अधिकार हो जो चौदहों का स्वामी हो उसको ऋषिकेश कहते हैं इसका मतलब है अर्जुन कह रहे हैं दुनियादारी के लोगों के अंतर इंद्रिय बहर इंद्रीय के आप स्वामी भले ही न हो लेकिन भक्तों के ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रीय अंतरिन्द्रिय इन चौदहों के स्वामी एकमात्र आप हैं जब आप ही हमारे मन बुद्धि चित्ताहकार के स्वामी हैं आप ही हमारी ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रीय के स्वामी हैं तब हमारे मन में आया वो आपके द्वारा आया हमारी बुद्धि में आया वो आपके द्वारा आया हमारी वाणी से निकला वो आपके द्वारा निकला मैंने प्रतिज्ञा की वो मेरी प्रतिज्ञा नहीं आपकी प्रतिज्ञा है भगवान बोले भाई तब तो फिर हमको ही करनी पड़ेगी कोशिश तब कोई बात नहीं जब तुम इतना कह रहे हो तो एवेताम एवमेताम प्रतिज्ञा में सत्याम विद्वि हे जनादन आपकी कृपा से मेरी प्रतिज्ञा सत्य होगी आहा क्यों मृध्रुवं वही ब्राह्मणे सत्य ध्रुवा साधु सुसती स्त्री ध्रुवा च ध्रुवो नारायणे जय कितना सुंदर सिद्धांत अर्जुन कर रहे कह रहे हैं कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों में सत्य रहता ही है ध्यान दें कोई ब्राह्मण है उसमें सत्य नहीं है तो हम व्यासपीठ से ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे फिर समझ लेना चाहिए कहीं न कहीं उत्पत्ति में दोष है कहीं न कहीं विप्रत्व में दोष है ब्राह्मण और असत्यवादी हो असत्य काश्रय लेने वाला हो दोनों संभव नहीं ब्राह्मण में असत्य नहीं होता अर्जुन कहते हैं जैसे ब्राह्मण में निश्चित ही सत्य होता है जैसे साधु पुरुषों में स्वाभाविक नम्रता होती है निश्चित ही नम्रता सज्जनों में होती साधुओं में नम्रता होती है और यज्ञ में लक्ष्मी होती है यज्ञ सुलक्ष्मी ही यज्ञ में निश्चित ही लक्ष्मी होती है शरीर धुबा पीते यज्ञेश इसके कई भाव हैं यज्ञ नारायण है और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है इसलिए भैया बिना यज्ञ की उपासना के लक्ष्मी की कृपा होती नहीं इसलिए यज्ञ करने वाले लक्ष्मीवान होते हैं वे कभी दरिद्र नहीं होते हैं किसी जन्म में दरिद्र नहीं होते हैं इसलिए सामर्थ्य होवे तो प्रत्येक द्विजाति को यज्ञ अवश्य करना चाहिए द्विजातियों को विधिपूर्वक यज्ञ करने में जिस पुण्य की प्राप्ति होती है द्विजातियों से इतर जो चतुर्थवर्ण के लोग हैं यज्ञ में शरीर से सेवा कर देने से उनको उसी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है उनके द्वारा भी यज्ञ संपादित हो जाता है जो ब्राह्मण ब्राह्मण को यज्ञ अवश्य करना चाहिए ब्राह्मण यज्ञ न करे तो उसकी शुद्धि नहीं होती है ब्राह्मण की शुद्धि केवल यज्ञ से होती है अब आप लोग कहेंगे तब ठीक है हम तो तमाम यज्ञों में जाकर वर्ण हो जाते हैं हमारी शुद्धि हो जाएगी होती है अवश्य शुद्धि होती है पर यज्ञ करने वाली बात है कराने में यज्ञ में कराने तो ब्राह्मण जाते ही है स्वयं उन्हें यज्ञ करना चाहिए बेटा बेटी का ब्याह हो सामर्थ्य न होने पर भी पैसा इकट्ठा अच्छा करते हो कि नहीं करते हो कि नहीं करते बताओ ग्रस्त व्यक्ति करता है कि नहीं करता बेटी का ब्याह है बेटी का ब्याह है कोई जरूरी काम है कोई बहुत बीमार पड़ गया तो पैसा न हो तो भी खर्च करते हो कि नहीं करते जब तुम्हारे कोई काम धन के कारण संसार के नहीं रुकते हैं कहीं न कहीं से व्यवस्था जुटा लेते हो तो यदि ईमानदारी से भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है तुमको जुजाति बनाया है तो तुम्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए मनमाने ढंग से नहीं शास्त्रीय विधि से यज्ञ करना चाहिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए सहय्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवा च प्रजापति आप यज्ञ के बारे में श्रवण कर चुके हैं कथनचित कोई ब्राह्मण ऐसा हो जो अत्यंत अकिंचन तपस्वी तुलंस वृत्ति निर्वाह करने वाला हो उसके पास व्यवस्था ही नहीं वो यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलावे आचार्य को बुलावे वर्ण करे तब क्या करे वो ब्राह्मण तब ऐसे अकिंचन तपोधन ब्राह्मण के लिए, लिए लिखा है यज्ञ में जो जिन यज्ञ में वेदों में यज्ञों के जिन प्रकरणों का उल्लेख है उन अश्वमेधादि के प्रकरणों का पारायण ब्राह्मण सस्वर कर ले तो उसका यज्ञ संपन्न हो जाता है वो पवित्र हो जाता है लेकिन यदि सामर्थ्य हो तो यज्ञ अवश्य करना चाहिए महाभारत में लिखा है जिस विजाति के पास ब्राह्मण के पास क्षत्रिय के पास अथवा वैश्य के पास सौ गाय हो जाए और फिर भी वह यज्ञ न करे तो राजा का कर्तव्य उसका धन छीन ले सौ तो गया हो गई फिर भी यज्ञ नहीं करता यज्ञ अवश्य करना चाहिए यज्ञ में लक्ष्मी दो अर्थ हैं। एक तो बिना लक्ष्मी के यज्ञ नहीं होगा बड़ी व्यवस्थाएं होती महाराज एक ये अर्थ है दूसरा अर्थ ये है कि यज्ञ श्रद्धा पूर्वक करने वाले सभी दरिद्र नहीं होते हैं उनके ऊपर भगवती महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है इसलिए भैया यज्ञ अवश्य करना चाहिए लेकिन मनमाने ढंग ऐसी नहीं शास्त्रीय विधि से करना चाहिए भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग यज्ञ आदि पवित्र कृत्यो में करना चाहिए बाजार का डेरी का इधर उधर का चरबी वाला घी नहीं डालना चाहिए आजकल देसी घी के नाम पर भी कई बार छल हो जाता लोगों के साथ वो भारतीय देसी गायों का घी नहीं होता है और उसका प्रचार देसी घी के रूप में किया जाता है भगवत कृपा से इसमें पचमेड़ा एक ऐसी विश्वसनीय संस्था है जहां भारतीय देसी गाय का घी बहुत प्रामाणिक रूप से प्राप्त हो जाता है ये भगवान की बड़ी कृपा है पर हम प्रार्थना करते हैं यह प्रामाणिक घी प्राप्त हो जाता अच्छी बात है लेकिन सर्वोत्तम सर्वोत्तम बात यह है कि आप खुद गोपालन करें अपने घर में गाय रखें और अपने ठाकुर जी की गैया का दूध दही घी उसका जैसा निर्वाह हो पाएगा, वैसा अन्यत्र नहीं हो पाएगा। अब हमारा संस्था में कभी घी उत्पादन कम हो गया नहीं हुआ जहाँ से आप खरीदते बेचने वाले पर नहीं मिला तब आप क्या करोगे आपके घर में गाय होगी तो आपका सहज गोवृत्त का निर्वाह होता रहेगा इसलिए घर में गोपालन करना चाहिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए तो जैसे ब्राह्मण में निश्चित सत्य होता है साधुओं में निश्चित विनम्रता होती है यज्ञ में निश्चित लक्ष्मी जी होती हैं ऐसे ही ध्रुवो नारायण जया नारायण जहाँ होते हैं वहाँ विजय निश्चित होती है अर्जुन ने कहा हम तो वेदों के सिद्धांत को मानते हैं जहाँ साक्षात नारायणी घात में घोड़ों की बागडोर पकड़े हुए हैं वहाँ पराजय हो जाएगी वहाँ विजय निश्चित होगी ठाकुर जी ने कहा वाह वही वाह सब तो ठीक है फिर अब बिल्कुल प्रमाद मत करो इसके लिए तुम्हें अनुष्ठान करना पड़ेगा क्योंकि अब सब जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई भगवान ने युधिष्ठिर को बुलाया पांडवों को सब सेना को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर ऋषियों को बुला करके रात्रि में शिवार्चन करवाया बोलो भक्तवत् भगवान की कांटे से कांटा निकलता है जय द्रथ को शंकर जी का वरदान प्राप्त है वो तो शिव भक्त है शिव भक्त को समाप्त करने के लिए शिव की ही शक्ति चाहिए ठाकुर जी चतुर शिरोमणि है बोले भोले बाबा को मनाओ सब मिलकर कर के पूरे सैनिकों ने रात्रि भर जागरण किया है और अर्जुन को पूजन आदि अर्जुन के हाथ से अभिषेक एक समय का विशेष पूजन आदि करा के ठाकुर जी ने कहा कोई एक जगना चाहिए मैं जागता रहूंगा तुम तो सो जाओ शिव नाम स्मरण करते हुए तुम शयन कर जाओ और फिर सब भोले बाबा दया करेंगे अब तो उनकी आज्ञा मांग करके सो गए हैं महाराज अर्जुन उस समय भगवान ने जो बात कही है उसको सुनकर किसका हृदय नहीं भर आवेगा भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं हा हा भगवान कह रहे हैं नहीं दारा न मित्राणी लिखने योग्य श्लोक है ये महाभारत का नहीं दारा न मित्राणी ज्ञात हो न चांधवा कच्चिद प्रियतर कुत्र ममा अर्जुना भगवान द्वारका जी श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई सब लोग सुन लो मुझे अपनी सोलह हजार एक सौ आठ रानी पटरानिया उतनी प्रिय नहीं है मुझे अपने मित्र उतने प्रिय नहीं है मुझे अपने माता पिता और अपना परिवार उतना प्रिय नहीं है हमें छप्पन करोड़ युद्ववशी उतने प्रिय नहीं है हम सत्य सत्य कहते हैं इस ब्रह्मांड में अर्जुन से अधिक प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है, है सख्य भक्ति का आधार हम तेरे सखा हैं यही इसका मूल है ठाकुर जी अपने सखाओं से बहुत प्रेम करती हैं हाँ अर्जुन से ये कह रहे हैं अर्जुन के लिए कह रहे हैं और भागवत में उद्धव जी के लिए कह रहे हैं न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्ण शकर न चंकरण न नईवात्मा च यथा भगवान भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं हे उद्धव तुम मुझे जितने प्रिय हो मुझे ब्रह्मा जी उतने प्रिय नहीं हैं मुझे शंकर जी उतने प्रिय नहीं हैं मुझे दाऊदादा उतने प्रिय नहीं हैं हमें रुक्मणी उतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय तुम मुझे हो भगवान ने आश्वासन सबको दिया लेकिन जैसा आश्वासन अपने मित्र को दिया ऐसा आश्वासन किसी को नहीं दिया मित्र को क्या आश्वासन दिया सखा सोच त्यागहू बल मोरे सखा सोच त्यागहू बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे पुरुष भाव में उसी को सखा कहते हैं और मधुर भाव में उसी को क्या कहते हैं सखी कहते हैं पुल्लिंग होगा तो सखा होगा और स्त्रीलिंग वाचक शब्द होगा तो क्या होगा सखी होगा सखा सखी हमारे महाराज जी की कई बातें बहुत अच्छी बार बार स्मरण में आती है एक बार देखिये कई बार बाई आड़कती है हाथ फड़कता है एक बार दो बार फड़क जाए तब तो उसका शगुन अशगुन होता है बार बार फड़के तो बायु विकार समझना चाहिए फिर किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिए दो चार बार फड़क जाए तो उसका फलादेश होता है सबका फलादेश नहीं किया जाता तो एक बार ऐसे ही हमारी बाईं आंख बायां हाथ फड़क रहा क्योंकि महाराज जी पता नहीं क्या है आज किया आंख बहुत फड़क गई अरे बोले वाह वो तो बहुत शुभ होता है क्यों कहते वृंदावन में श्री कृष्ण को छोड़कर सब गोपी हैं गोपियों का बायांग फड़के यही तो उनके लिए शुभ है रात का संकेत है क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण को छोड़ दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं बायां फड़क रहा ये तो बहुत शुभ है और दायना फड़क रहा है तो अरे बोले फिर तुम ठाकुर जी के सखा बने बनाए यही है जन्म से तो सखा ही बन के आए बोलो वृंदावन बिहारी इसको कहते हैं चित्त भी हमारी और पट भी हमारी चित्त पट दोनों हमारी इसलिए भैया जब आवे तब सखा सखी जो बनाओ तो बन जाएंगे जहां भेजो वहीं जाएंगे हमारे पूज श्री बक्सर वाले महाराज जी की वाणी है जो बनाओ तो बन जाएंगे जहां भेजो वहीं जाएंगे किसी देश में रहे किसी देश, किसी देश में रहें किसी देश में रहें किसी देश में रहें बस तुम्हारे ही कहलाएंगे जहाँ भेजो वहीं जाएंगे हर्ष मोई तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे ज्यो क्यों तुलसी कृपाल राम सुयस गावे बोले भगवान भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए आज मैं संपूर्ण शक्ति लगा दूंगा दारूक तुम कान खोलकर सुन लो मैं अपनी सारी मर्यादाओं को किनारे रख दूंगा भले ही मैंने कहा है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन यदि मेरे मित्र अर्जुन के युद्ध के मार्ग में रोड़ा अटकाया गया तो तीनों लोगों में कोई क्यों न हो मैं उसे कल समाप्त कर दूंगा और अपने मित्र अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूर्ण कराऊंगा हे दारुक, तुम रथ रख, तैयार रखना अर्जुन से बात नहीं बनेगी तो मैं कूद पड़ूंगा युद्ध में लेकिन तुम बिल्कुल पूरी तैयारी पर रहना क्योंकि यस्तम देश सम्वेष्टि यम चानु सामु इस संकल्प्यता बुद्धिया शरीरार्धम मामुन लिखने योग्य श्लोक है भगवान कह रहे हैं जो अर्जुन से देश करता है वो मुझसे व्यस्त करता है जो अर्जुन से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है एक दारुक, तुम यह संकल्प कर लो भीतर से पक्का कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है मैं अकेला नहीं हूं आधे में मैं हूं और आधे में अर्जुन है हम दोनों मिलकर एक हैं किसी को कहते एक प्राण दो दे शरीर आर्धम मेरा आधा भाग अर्जुन है आधा शरीर है अर्जुन अब तो महाराज सो गए हैं उस निद्रा में अर्जुन ने स्वप्न देखा है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे निकट आए हैं और कहते अर्जुन चलो चलो चलो कैलाश चलें भगवान शिव के लोक में चलें। तो भगवान हाथ पकड़कर अर्जुन को आकाश मार्ग से ले गए हैं। ये लीलाधारी सुला करके भी सब लीला करा सकते हैं सीधे कैलाश ले गए हैं और बोले कि देखो यद्यपि तुम्हे पाशुपता एक बार प्राप्त हो चुका है लेकिन तुम उसको ठीक से तुम्हारे संस्कार में नहीं है द्वारा उस अस्त्र को प्राप्त कर लो और जयद्रथ बध का वरदान शंकर जी ऐसी प्राप्त कर लो इसलिए चलो तुमको लेकर के चलते हैं सीधे महाराज गंगा जी का दर्शन कराते हुए कैलाश में ले गए वहाँ गंधर्व सिद्ध चार चारण किन्नर भगवान शिव का सवन कर रहे हैं भगवान ने जाकर बृष्भ शंकर जी को प्रणाम किया वास तम दृष्टवा जगाम शीर्षा सह धर्मात्मा गृण ब्रह्म कहते सनातन वेद के द्वारा वैदिक स्तुति के द्वारा सनातन भगवान शिव का स्तन भगवान श्री कृष्ण करने लगे भगवान ने भी प्रणाम किया अर्जुन ने भी प्रणाम किया और स्तुति करने लगे यहाँ ठाकुर जी लीलाकरण देखिए ये नाटक है भोले बाबा श्री कृष्ण का दर्शन करने आते हैं कभी जोगी बाबा बनके के कभी अवधूत बाबा बनके दर्शन करने आते हैं और कहते मैया मेरे गुरु ने मेरी जटान में जड़ी बांध रखी है या लालाए मेरे जटान पे खड़ो ठाड़ो कर दे तो या नजर गुजर नहीं लगेगी तो लंबी दंडौत भी कर लेते हैं और ठाकुर जी को जटाओं पर भी विराजमान कर लेते हैं खूब लंबी चौड़ी स्तुति करते दंडोत प्रणाम करते हैं ठाकुर जी खूब तुम्हारा कल्याण हो आशीर्वाद भी दे देते हैं और कभी भोले बाबा की उपासना करने साथ ठाकुर जी आ जाते हैं श्री राम के रूप में रामेश्वर की स्थापना करते हैं श्री कृष्ण के रूप में यहाँ से वो उपासना कर रहे हैं तो नाटक है जब आप इस नाटक में राजी हैं, तो हम भी इस नाटक में राजी हैं। बलो वृन्दावन बिहारी देखो दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, वे सब जानते हैं कि श्री राम साक्षात परिपूर्ण पर परमात्मा कृपा पुरुषोत्तम है मर्यादा पुरुषोत्तम सब जानते हैं लेकिन राम जी सीता लक्ष्मण जी के सहित साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और वे ऋषि मुनि उनके सिर पे हाथ धर के आशीर्वाद देते हैं बोले तो जब आप दंडोत का नाटक कर रहे हैं तो हम आशीर्वाद देने का भी नाटक कर देते हैं आपकी जिसमें प्रसन्नता हो हम वही करने के लिए तैयार हैं आज भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं और भोले बाबा बड़ी सुंदर स्तुति है महाराज क्या कहे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा बोलो क्या चाहिए क्यों इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर रहे हो भगवान बोले कि ये मेरा मित्र अर्जुन है इसलिए ये, ये आपकी कृपा से दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहता अर्जुन बोले हाँ महाराज कृपा हो जाए तो बोले चले जाओ तुम दोनों चले जाओ वहाँ तालाब है ना उस तालाब के पास चले जाओ वही तुम्हे मिल जाएगा क्योंकि तुम, तुम दो, आप दोनों नरनारायण भगवान ही है ऋषि ही है अब तो वहाँ जल में जलाशय में गए वहाँ भयंकर नाग देखा जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था एक अग्नि के समान हजार फण वाला नाग था और एक जो है सूर्य मंडल के समान देवी पिमान नाग था जो अग्नि की ज्वालाएं उगल रहा था भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने जैसे ही उन नागों की स्तुति की वो नाग नहीं थे वही था भगवान शंकर का दिव्य पाशुपता जो नाग के रूप में शिवलोक में निवास करता है एक जो सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला था वो धनुष था और जो वाण था वो था महाराज जो अग्नि की ज्वालाय उगल रहा था हजारों फण जिसके थे वो था महाराज पास उपतास्त्र भगवान शंकर की आज्ञा से उठा करके दोनों अत्रुप हो गए धनुष धनुषवाण के रूप में उठा करके लाए हैं और अब बोले महाराज इसके प्रयोग की श्रंघार की विधि बताओ तो भगवान शंकर मुस्कुराए उनकी बाईं को फाड़ के एक पुरुष प्रकट एक ब्रह्मचारी प्रकट हो गया अरे हे बटुक पांचपटास्त्र के प्रयोग की संघार की उपसंहार की विधि पूर्वक इसको करके दिखाओ उस ब्रह्मचारी ने तुरंत मंत्रोचारण करके जिसको कहते प्रैक्टिकली प्रयोगत्मक प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया और जैसे ही प्रयोगत्मक स्वरूप प्रस्तुत किया अर्जुन को तो पहले से प्राप्त था ही थोड़े से संस्कार हो रहे थे अब उनको पक्का हो गया भगवान ने मुस्कुराकर स्वप्न में ही कहा अर्जुन फिर से पूरी विद्या पढ़ ली बोले हाँ पढ़ ली बोले बस काम बन गया अब आशीर्वाद ले लो में मैं जयद्रथ को कल मार डालू कहा ठीक है तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो कहकर के भगवान शंकर अंतर्धान हो गए सबेरे ठाकुर जी सब तक खड़े हैं ठाकुर जी सब तक खड़े हैं और महाराज श्री ठाकुर जी ने नारायण अर्जुन से पूछा अर्जुन तुमको इसलिए सुला दिया था कि तुमको दिन भर युद्ध करना है रात भर जगो तो कैसे काम चलेगा तुम्हारे बदले हमने जागरण कर लिया शिवाचन में हम जागृत जागृत रहे अर्जुन ने कहा सरकार अब क्या जगाना और क्या सुलाना आपकी लीला आप, आप ही जानो ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ बोले स्वप्न तो बहुत अच्छा है इसका मतलब तुम्हारा काम बनने वाला है महाराज युद्ध ने अभिषेक किया है और इसके बाद पुनः युष्ठ ने प्रातःकाल उनको ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार पूर्वक पवित्र जल से स्नान कराया है सुंदर श्रृंगार धारण किया है ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है और इसके बाद युधिष्ठिर ने भगवान की स्तुति की है धन्य है धन्य है पांडवों की भक्ति धन्य है यही महाभारत में है महाराज श्री धर्मराज कह रहे हैं बोले कि हे प्रभो, मेरे अनुज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है लेकिन मुझे अर्जुन पर भरोसा नहीं मुझे अर्जुन के बाहुबल्पा अस्त्र कौशल पर भरोसा नहीं मुझे तो भरोसा केवल आपकी कृपा पर है आप कृपा करो भक्त वत्तलाख माया मतरथम यात्रा च मधुसूदन हे मधुसूदन हे सर्वेश्वर प्रभु हम लोगों का सुखपूर्वक सुख जीवन का यापन आपकी कृपा से हो रहा है आप न होते तो हमारा तुम्हारा पता नहीं क्या होता हमारा मन आप में लगा हुआ है हमारी बुद्धि आप में लगी हुई है इसलिए हमारी प्रत्येक क्रिया को पूर्ण करना आपका ही कर्तव्य है भगवन स भवा समात महारणवात पारं तिकर्षता मध्य प्लवो नो भव माधव आज का जो युद्ध है वो महासमुद्र के समान है हे माधव इस महासमुद्र दुख रूपी समुद्र की नौका आप बन जाइए जिसमें पांडव बैठ करके सहज ही पार उतर जाएं हे शंखचक्र चक्र गाधर कुरु सागर में पांडव डूब रहे हैं आप इनको उबार लीजिए हे भगवान नारद जी ने व्यास जी ने जो आपकी महिमा का वर्णन किया है वह सर्वथा सत्य है आप उसे सत्य करके हमारी रक्षा कर लीजिए भगवान हंसने लगे भगवान ने कहा दादाजी बहुत ज्यादा घबराओ मत अब बस तो मुझे सौंप दिया है भारजव, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अब निश्चिंत हो जाओ मत रहो अब कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है युनिष्ठर अर्जुन को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पाकर अपना स्वप्न सबको युवि आदि को बताया है सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है सात्य की अर्जुन के प्रधान रक्षक बने हैं और महाराज जी अब धरराष्ट्र ने विलाप किया है क्योंकि सब बातें संजय सुना रहे हैं ऐसा हो गया शंकर जी ने बरदान दे दिया अब रोता है हाये रे हाये सौ पुत्र हैं हमारे एक ही बेटी दुस्तला और हमारा एकमात्र जा माता जयद्रथ आज हमारा जुमाई मारा जाएगा बहुत रोता है संजय फटकारते हैं धरतराष्ट्र को उपालम्ब देते उना देते हैं कहते महाराज अब ज्यादा मत बोलिए आपके ही करतूतों का फल आज सब भोग रहे हैं अब रोने गाने से क्या होता है आपने अपने भाई के पुत्रों के साथ न्याय किया होता तो जो दिन आज आपको देखना पड़ रहा है यह दिन आपको देखना नहीं पड़ता द्रोणाचार्य ने सकट व्यूह का निर्माण किया है और कौरव सेना में अब सकुन होने लग गए हैं अर्जुन का में भयंकर उत्साह है अर्जुन ने रणांगन में प्रवेश किया है भयंकर पांच जन शख का नाद किया है कौरवों की सेना के रोंगटे खड़े हो गए हैं घोड़ा ऊंट और हाथी सब ने मलमूत्र विसर्जन कर दिया है सबसे आगे गज सेना थी उस गज सेना में दुर्मर्षण नाम का महावीर खड़ा हुआ था जो गज सेना लेकर के महाराज सामने खड़ा था भयंकर युद्ध छिड़ गया इतनी बड़ी गज सेना को पार करके आगे बढ़ना संभव नहीं था लेकिन अर्जुन ने भगवान की कृपा से गज सेना का संघार किया और इतने हाथी मरे महाराज बचे कुछ हाथी भागे उनसे कुचलकर कर तमाम सैनिक मर गए सेना में भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया अब इसके बाद दुस्शासन दिखाई पड़ा वो तो गज सेना की रक्षा कर रहा था अर्जुन के बाणों से हताहत होकर के दुशासन भी भाग गया ये सब महाराज एक एक युद्ध का वर्णन बड़े बड़े अध्यायों में है हम केवल संक्षिप्त सार, सार कहते चले जा रहे हैं इस प्रकार से एवं दुस्सा सनबलम बद्यमानम की सहनायकम सारी सेना भाग चली अर्जुन और द्रोणाचार्य का वार्तालाप हुआ आगे द्रोणाचार्य जी मिल गए बोले बस एक परकोटा तो तुम पार कर चुके हो अब मुख्य द्वार पर तुम्हारा गुरु मैं खड़ा हुआ हूँ हु। और तुम तुम्हारा नियम है के अपने शत्रु को पराजित किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ते हो इसलिए पहले मुझे परास्त करो फिर आगे बढ़ना जैसे कोई सिखा पढ़ा चेला हो ना पक्के गुरु का पक्का चेला पक्के गुरु श्री कृष्ण है वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परम आगे क्या है कृष्णम बंदे जगत गुरु पक्के गुरु का पक्का चेला अर्जुन भगवान ने इशारा कर दिया गुरुजी से अटक गए तो हो गई तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी यहाँ चतुराई से काम लो गुरुजनों को तो हाथ पैर जोड़ के काम निकाल लेना चाहिए उनसे हैं और सब शरीर उनका वज्र का होता पैर ही कमजोर होते हैं महात्माओं के गुरुजनों के चरण बड़े कमजोर होते हैं चाहे जितना अपराध करो थोड़ा रोने लग जाओ पांव पकड़ लो बोले मैं चाहे जितना बुरा हूँ आपका हूं, आप हूं कहा जाऊंगा मार दो मैं नहीं जा सकता आपको छोड़ के कोई बात नहीं बेटा रहो कोई बात नहीं जाओ अब नहीं करना गलती नहीं नहीं अब क्यों गलती करेंगे और तो महाराज फिर लोग गलती करते हैं स्तंभ तो नहीं करना चाहिए लेकिन महाराज ये अर्जुन को भगवान ने सिखा दिया अर्जुन ने भगवान से अपने गुरुजी से कहा अर्जुन ने कहा कि आपने हमसे यह कहा है कि अर्जुन अपने शत्रु को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता उसे बिना प्राप्त किए आगे नहीं जाता है तो महाराज यह मेरी प्रतिज्ञा शत्रु के साथ है गुरुजी के साथ नहीं है आप शत्रु थोड़े ही हैं आप गुरुजी हैं द्रोणाचार्य ने का ज्यादा चतुराई दिखाते हो तुमसे लड़ने के लिए तुम्हें ललकार रहा हूँ शत्रु पक्ष में खड़ा हूँ शत्रु पक्ष का सेनापति हूँ फिर भी मैं शत्रु नहीं बोले गुरुजी ये तो आपकी लीला है आप चाहे जो लीला करो जहाँ आपकी रुचि हो वहाँ खड़े हो जाओ लेकिन आप हमेशा मेरे गुरु ही रहेंगे और मैं हमेशा चेला ही रहूंगा इसलिए मैं तो दंडोत करके आगे बढ़ रहा हूँ महाराज प्रणाम किया अर्जुन ने और आगे बढ़ने लग गए हाथ जोड़ करके कहा हे, हे गुरुदेव भगवान थोड़ा सा करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख दीजिए आशीर्वाद दे दीजिए मेरा मनोरथ सफल हो मैं आगे बढ़ जाऊं आप कृपा कीजिए बोले बिल्कुल नहीं कई बार कृपा भरी दृष्टि से देख चुके हैं आज नहीं देखेंगे आज तो लड़ो पराजित करो तब आगे बढ़ो आज कोरी बातें बनाने से काम नहीं चलेगा कितना सिखे पढ़ाए है अर्जुन अर्जुन कह रहे हैं भगवान पितृ समो मह धर्म राजो तथा कृष्ण समस्व सत्य में त्रवीते आप मेरे पिता पांडू के समान हैं। आप मेरे बड़े भैया धर्मराज ऋषि के समान हैं अंत में कह दिया आप साक्षात श्री कृष्ण के समान हैं क्योंकि शास्त्र में लिखा है आचार्य को परमात्मा का ही स्वरूप समझना चाहिए आचार्य माम विजानी आत्मावमित परिचित तो आप गुरु हैं इसलिए साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं महाराज द्रोणाचार्य फिर भी पसीजे नहीं पति जना जानते ना द्रवित नहीं हुए तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा अच्छा आप बताइए अश्वत्थामा और हम में अंतर क्या है जैसे आपका अश्वत्थामा है वैसे ही तो मैं आपका हूँ बिंदु सृष्टि में अश्वत्थामा है और नाद सृष्टि में अर्जुन है चेला भी तो पुत्र के ही समान होता है इसलिए हमारे ऊपर कृपा कीजिए हमारी प्रति, प्रतिज्ञा वृक्ष प्रभो द्रोणाचार्य बोले तुम इतनी बढ़िया स्तुति कर रहे हो कि कोई भी बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकता पर आज मैंने भी प्रतिज्ञा की है जयद्रथ तुम मेरी भुजा के नीचे हो तुम्हें अब अर्जुन से डरने की आवश्यकता नहीं है पुरुषार्थ करो युद्ध करो मैं तुम्हारे साथ हूं खूब धार पर चढ़ा दिया है जयद्रस को द्रोणाचार्य ने चढ़ जा बेटा सूली पर भगवान तुम्हारा भला करें इस तरह से पूरी तरह से उसको तैयार कर दिया है इसलिए आज मैं तुमको न कृपा भरी दृष्टि से देख सकता हूँ न तुम्हें यह कह सकता हूं कि तुम प्रणाम करो और आगे बढ़ जाओ युद्ध करो अब तो भयंकर युद्ध द्रोणाचार्य करने लग गए अर्जुन भी युद्ध करने लग गए उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन जानते हो ये नाटक ही इसलिए किया गया कि तुम्हारा सारा समय यहीं बर्बाद हो जाए तुम जयद्र तक सूर्यास्त तक पहुँच ही न सको इसलिए गुरुजी जी चिल्लावे तो चिल्लाते रहें, तुम भगो यहाँ से इनको छोड़ करके अब गुरुजी से झगड़ा मत करो इतना ही गुरुजी का आदर बहुत हो गया द्रोणाचार्य ने भयंकर नाराज नाम के बाण से अर्जुन के वक्ष पर पीड़ा पहुँचाई अर्जुन का शरीर हिल गया पर्वत के समान अडग रहने वाले अर्जुन द्रोणाचार्य को शिक्ष मां से थर थर कांपने लग गए भगवान श्री कृष्ण को भी विधा द्रोणाचार्य ने तिहत्तर बाण भगवान श्रीकृष्ण के ऊपर प्रहार किया लेकिन ठाकुर जी भी बोले चिंता मत करो तुम चाहे जितने बाण मारो अब हम तुमसे झगड़ने वाले नहीं हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से अर्जुन ने भी उन बाणों को काटा है और भगवान ने कहा पार्थ पार्थ महाबाह ननह काला त्ययो हमारा समय बर्बाद ना हो जाए गुरुजी से अटकने में इसलिए चलो यहां से कैसे चले बोले कैसे चले वो ले जाना तो हमारे बस की बात है भगवान ने ऐसे घोड़े चलाए कि रथ के साथ अर्जुन के सहित भगवान ने द्रोणाचार्य की परिक्रमा कर ली सामने खड़े युद्ध कर रहे थे ऐसे रस घुमाया परकम्मा करके तेजी से भगे बिचारे द्रोणाचार्य पीछे ही रह गए और तब तक, तक सात्य आदि वीर थे उन्होंने द्रोणाचार्य अर्जुन का पीछा करें उससे उन्होंने रोक लिया उन्होंने उनको अटका लिया और अर्जुन इस प्रकार से भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के आगे बढ़ गए हैं भयंकर युद्ध हो रहा है अर्जुन और द्रोणाचार्य का युद्ध हुआ पहले फिर इसके बाद अर्जुन जब आगे बढ़ गए तो उनका युद्ध कृतवर्मा के साथ हुआ कृतवर्मा को भी परास्त करके उन्होंने कौरव सेना में प्रवेश किया श्रोतायुद्ध का अपनी श्रोतायुद्ध ने अपनी गदा से प्रहार किया है कि श्रोतायुद्ध को वरुण की कृपा से एक गदा प्राप्त हुई थी इस गदा का यह प्रभाव था कि इस गदा से वो जितने सैनिकों को मारने का संकल्प करे वो मर जाते थे पर उस गदा की एक विशेषता थी जो युद्ध न कर रहा हो उसके ऊपर यदि गदा का प्रहार किया जाए तो वो गदा का प्रयोग करने वाले को ही मार डालती थी अब ये श्रोतायु चाहता था अपनी गदा से अर्जुन का वध करना पर ठाकुर जी इतने चतुर ऐसे घोड़े हाँक रहे थे ऐसा रस चला रहे थे कि युद्ध का दाव बार बार व्यर्थ जा रहा था श्रोता को क्रोध आया बोले दूसरे पर बार क्या करूं मैं श्रीकृष्ण को ही समाप्त कर दूं, और उसने पूरा जोर देकर के गदा का प्रहार श्रीकृष्ण के ऊपर किया भगवान तो जानते जानबूझ के यही काम करवा रहे थे क्योंकि वरुण ने वरदान दिया था जो युद्ध न कर रहा हो उस पर गदा चलाओगे तो तुम जो गदा का प्रयोग करने वाले को ये गदा मार डालेगी बड़ा भारी भीड़ था महाराज श्रोतायु भगवान ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी मैं युद्ध करूंगा नहीं और उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे उनके ऊपर जैसे ही गदा पड़ी भगवान को तो कुछ भी नहीं हुआ माला तिबत दीपा जैसे किसी विशाल गजराज को पुष्प ऐसे फेंक कर मारी जाए तो उसका क्या बिगड़ेगा भगवान तो मुस्कुराते रहे पर गदा ने उलट करके श्रुतायु के मस्तक पर गदा पड़ी और श्रुतायु का निकल गया उसका कल्याण हो गया भगवान ने उसकी गदा से उसी का बध करा दिया और अर्जुन को बचा लिया नहीं तो आज अर्जुन बचते नहीं श्रुतायु के द्वारा इसके बाद सुदक्षण नाम का महावीर आया अर्जुन ने सुदक्षिण का प्रचंड युद्ध करके अपने दिव्य बाण से उसका मस्तक घर से उड़ा दिया है अर्जुन ने श्रोतायु अच्युतायु न्यूतायु दीर्घायु इन सब बड़े बड़े वीरों का वध किया है मृष सैनिक आए हैं उनका भी वध किया है अम्बस्टों का भी वध किया है और अब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आया और बोला महाराज आप कहते थे मेरी पूजा का आश्रय लेकर तुम लोग निर्भयता पूर्वक युद्ध करो अब अर्जुन से तुम्हे भय नहीं है और अर्जुन ने हमारी लालत खराब कर दी महाराज हमारे नाकों चने चबा दिए हमको छठी की याद आ गई है आप लगता आज ईमानदारी से नहीं लड़ ये इतना मूर्ख था जब तक भीष्म जी नहीं सरसैया पर पड़ गए तब तक, तक उनसे भी यही कहता रहा और अब द्रोणाचार्य से भी बार बार यही कहता गुरु जी आप ईमानदारी से नहीं लड़ रहे आपके पक्ष में कोई समर्पित होकर पूरी तरह सेवा करे और आप कह रहे तुम मन लगा के नहीं कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो तो करने वाले को कितना दुख होगा के लिए हो। हम तो अपना पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसी खुश हो जाएं और ये ये कहते आप मन लगा के नहीं कर रहे आप ईमानदारी से नहीं कर रहे आप बेईमानी से कर रहे तो उस करने वाले की का उत्साह ठंडा पड़ जाता है फिर काम उल्टा पलटा होने लग जाता इसलिए काम ठीक से न भी कोई कर रहा हो तो भी उसकी पीठ ठोकर वाह क्या कहना हाँ बहुत बढ़िया काम किया तुमने हाँ थोड़ा ऐसा और हो जाता तब तो, तो क्या कहना सोने में सुगंध थी ऐसे ही उत्साह बढ़ा बढ़ा करके सेवा लेनी चाहिए किसी का उत्साह ठंडा नहीं करना जय तुम मूर्ख हो कुछ नहीं जानते हो बेकार हो बार बार कहोगे तो बेकार नहीं होगा तो भी बेकार हो जाएगा अंत में वो सोच लेगा कि भाई अब तो बेकार ही है तो ठीक है अब बेकार हैं तो बेकार हैं आज द्रोणाचार्य को बहुत रोष हुआ मैंने पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया अब हमसे भाग निकला अर्जुन तो मैं क्या करता मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया और तुम कहते हो कि युद्ध नहीं करते हो ठीक से तो लो अब तुम ही लड़ लो अर्जुन से तुम लड़ लो तुम कोई घास नहीं करते हो खूब बदाम का हलवा खाते हो जूस पीते हो इसलिए अब तुम ही लड़ लो बोला महाराज मैं लड़ने लायक होता तुम्हें आपके ही शरण में क्यों जाता द्रोणाचार्य का मैं आज मंत्र पढ़कर तुझे कवच बांधूंगा जो अर्जुन के बाणों का प्रयास अर्जुन के बाणों से तू घायल नहीं होगा और आज सारा संसार देखेगा कि दुर्योधन अर्जुन से कैसे युद्ध करता है गुरुओं के पास महाराज बहुत विद्याएं होती हैं सब विद्याएं तेलों को नहीं बताते हैं सब बताते हैं तो गुरु कहाँ से रह जाएंगे गुरु है इसी बात के हैं कुछ न कुछ एक रखते हैं हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि गोवर्धन का एक हलवाई था मानसी गंगा पे नाम भी लेते थे महाराज जी नाम मुझे याद नहीं है नामी हलवाई था महाराज ब्रज में नाम था उसका तमाम लोग उससे सीखने आते खूब सेवा कराता कुछ सिखा देता लड़के को नहीं सिखाता हो तो चाशनी का तार लेने का समय आता ना बर्फी में कैसी चाशनी हो लड़ुआ की चाशनी कैसी हो गुलाब जामिन की चाशनी इसी वही तो हलवाई का कारिगरी तो वही है उसको पता चल जाए किसका तार कैसे लिया जाता तो जब उसको ठीक से देखने का तार लेने का हो तो उसको दूसरे काम में लगा दे कड़ाही मांझला अमुक कर ला तमुक कर लड़के को काम में लगा दे तो उसको नहीं सिखावे एक दिन वो महाराज जी के पास आया अरे बोले गुरु क्या बता मैं है तो हमारो बाप पर दुनिया सीख गई हलवाई को काम और हमें तो जब तो जो मुख्य चीज देखवे की होए ना समझवे की समझावे तो है ही नहीं और हमें कुछ न कुछ काम धंधे में लगा दे महाराज जी बोले देख कैसो है तू बेटा बनके नहीं सीख पावे तू चेला बन। कल है पुणे, एक नारियल अपने पिताजी को भेंट करना एक गिर वाला पीरा पटका उड़ाना और सवार रुपया दक्षिणा रखना माला पहनाना और लम्बी डंडौत करके कहना आज मैं आपको पिता मान के प्रणाम नहीं कर रहा हूँ आज आप मेरे उस्ताद हो मैं आपको चेला हूँ आज मोए हलवाई गिरी को जो मर्म है वो कृपा करके समझाए दो महाराज बोले ऐसे कहना। ना उसने ऐसे ही किया जैसे ही किया बोले वाह अब ठीक है तुम चेला बन गए हमारे अब सिखा देंगे उसी दिन सारी कलाकारी सिखा दी उसने तो ये बात है महाराज गुरुजी तो गुरु हैं गुरु बनके नहीं ले पाओगे चेला बनके ही कुछ मिलेगा अब तो महाराज सुंदर कवच बांध करके उसको युद्ध में भेज दिया है और कहा देख, यह कवच धारण करने की कला या तो मेरे पास है या अर्जुन के पास है और किसी के पास ये कवच धारण करने की कला नहीं समय की बात है भगवान ब्रह्मा ने यह कवच इंद्र को बांधा था इंद्र से परंपरा में प्राप्त होकर के यह कवच आया है और मुझे बृहस्पति के माध्यम से यह मंत्र प्राप्त हुए हैं, बृहस्पति के ही पुत्र हैं, बृहस्पति के ही पौत्र हैं द्रोणाचार्य बृहस्पति के पुत्र हैं भरद्वाज और भरद्वाज के पुत्र हैं द्रोणाचार्य इसलिए बृहस्पति जी खास बाबा हैं द्रोणाचार्य के नाती हैं देवगुरु बृहस्पति के ये अब तो ये ललकारा अर्जुन के ऊपर चढ़ आया अर्जुन ने कहा माधव कृष्ण क्या बात है जो आज तक कभी हमको ललकारता नहीं था आज ये ललकार रहा है बोले कोई ने कोई विशेष ताकत लेके आया है से थोड़ी ललकार रहा है भयंकर युद्ध करने लग गया अर्जुन ने अपने तीखे बाणों का प्रयोग किया इसके कवच से टकराकर बाण नीचे गिर गए इसका कुछ नहीं बिगड़ा दुर्योधन ठहाका लगाकर कर हंसा अर्जुन बोले अब समझ में आई गुरुजी ने कवच बांधा होगा तुमको मंत्र पढ़ के आप चिंता मत करो हम सब कला जानते हैं हम भी पक्के गुरु के पक्के चेला हैं अरे कवच में ही तो बाण नहीं घुसेंगे हथेली में तो घुस जायेंगे तो वो महाराज ऐसे बाण बरसा की कि उसकी घा मुट्ठी पकड़ के खींचता इस हसील में यहाँ धस गई बाण फिर भी बड़ा वीर था महाराज दुर्योधन फिर भी युद्ध करता रहा तब अर्जुन ने ऐसे बाणों का प्रयोग किया कि इसकी नख के भीतर के मांस में बाण धस गए अब तो ये चिल्लाया और भागा युद्ध का मैदान छोड़कर श्री अर्जुन ठहाका लगाकर हंसने लग गए भगवान श्री कृष्ण भी बहुत हंसे बोले बाबाई अर्जुन तुमने भी खूब तमाशा किया दुर्योधन का और महाराज फिर द्रोणाचार्य टूट पड़े हैं आकर के अर्जुन से लड़ने लगे ध्रष्ट जुम्न का भीषण संग्राम हुआ है भयंकर युद्ध हुआ है और महाराज उस तो युद्ध में आज संपूर्ण देवता आकाश में खड़े हैं ऐसा अद्भुत आज का भयंकर युद्ध है द्रोणाचार्य और ध्रष्टा का भयंकर युद्ध हुआ है और इसके बाद सात्यकी द्वारा धृष्टिम्न की रक्षा हुई नहीं तो आज द्रोणाचार्य दृष्ट दृष्ट जिम्न के प्राण ही ले लेते इसके बाद द्रोणाचार्य और सात्यकी का अद्भुत युद्ध हुआ है इतना विस्तृत इसका वर्णन है कहते महाराज इस संपूर्ण युद्ध में सात्यकी का पराक्रम आज के युद्ध में सात्यकी का पराक्रम अर्जुन से भी आगे बढ़ गया बड़ा अद्भुत पराक्रम है सात्यकी का भयंकर युद्ध चला है महाराज कहते बिमानाग्रगता देवा ब्रह्मसोम पुरोगमा सिद्ध चारण गंधरा सिद्ध चारण संघाच विद्याधर महोरगा कहते हैं ब्रह्मा जी चंद्रमा सूर्य इंद्रादी देवता विमानों पर बैठकर के युद्ध का दर्शन कर रहे हैं और ऊपर से लाजा की पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं एवमेक शतम छिन्नम धनुषा दृढ़ धन विना दृष्टम संधाने छेदने विवाह एक अद्भुत आश्चर्यजनक घटना घटी द्रोणाचार्य के एक धनुष को सात्विकी ने काट दिया द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया द्रोणाचार्य ने भी इतनी फुर्ती दिखाई कितने जल्दी दूसरा धनुष उठाकर प्रत्यंता चढ़ा दी देख नहीं पाए तब तक सात्विकी ने दूसरा धनुष भी तोड़ दिया उन्होंने तुरंत फुर्ती दिखा के तीसरा धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई तीसरा धनुष काट दिया ऐसे काटते काटते लगातार सौ धनुषों पर प्रत्यंजा चढ़ाई है द्रोणाचार्य ने और सात्विकी ने हंसते हंसते सौ धनुष काट दी आकाश नगा आकाश में नगाड़े बजने लगे द्रोणाचार्य के साथ ऐसा युद्ध करने वाला धन्य है क्यों न हो सा दो के चेला है अर्जुन ने अस्त्र विद्या सातिकी को सिखाई है और श्री कृष्ण ने भी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया है तो साक्षात नर नारायण का चेला है वो कोई कमजोर पड़ने वाला थोड़ी है महाराज आज कहते है ए तद अस्त्र बलम राम भीष्म तो पुरुष व्याघ्रे यदि दम सात वरे तमचा मनुषा द्रोणा पूजया मा आज द्रोणाचार्य गदगद हो गए द्रोणाचार्य ने कहा ऐसा अस्त्र बल या तो परशुराम जी में है या शहस्त्रावाहू अर्जुन में था या मेरे शिष्य अर्जुन में है या पितामह भीष्म में, में भीष्म में, में था जैसा पराक्रम आज सात्विकी में दिखाई दे रहा है लाघवम वास्व सेवा प्रेक्षास्त्र ततो श्रेष्ठ सदा दे सवा सवा उसके अस्त्र लाघव से अस्त्र कौशल से देवराज इंद्र के संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए हैं अर्जुन ने तीव्र गति से कौरव सेना में प्रवेश किया है भगवान ने अपने सालों को मार दिया उज्जैन के राजा बिंद अनुबिंद जिनकी बहन मित्र वृंदा जो भगवान की पटरानी हैं ये दुर्योधन के पक्ष से लड़ने आए थे भगवान ने कहा तुम भले ही हमारे साले हो खास साले हो लेकिन हमारे भक्तों के विरोध में होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं भगवान ने इनको राम राम कर दिया बिंद अनुबिंद का वध किया और जब बिंद अनुबिंद का वध हो गया उस समय श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन आज का भयंकर युद्ध जब तक ये धरती रहेगी लोग याद करेंगे लेकिन मैं सारथी हूं तुम्हारा इसलिए तुम्हें हित की बात बतलाता हूं हमारे घोड़े अत्यंत घायल और जर्जर हो चुके हैं भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं यदि इन पर और अधिक जोर दिया गया तो यह अश्व दिव्य है लेकिन कहाँ तक ये सेवा करेंगे ये आखिर निष्प्राण हो जाएंगे इसलिए जल्दी से इनको पानी पिलाने की व्यवस्था करो और इनके विश्राम की व्यवस्था करो इन, इनके भोजन की व्यवस्था करो और हम तो तुम्हारे घोड़ों की सेवा में लगे रहेंगे और तुम यदि असावधान हुए तो लोग तुम्हें मार डालेंगे इसलिए तुम्हें आज दो काम करना है एक तो हमारे घोड़ो की व्यवस्था करनी है विश्राम की हमारी जिससे सारथी घोड़ों को बहला फुसला करके खिला पिला करके खजौरा करके ठीक ठाक कर दे और एक तुमको युद्ध लड़ना है अर्जुन ने कहा बिल्कुल ठीक है मंत्रित करके उन्होंने जैसे ही मंत्रोच्चारण करके सरसंधान किया है धन्य है अर्जुन का अस्त्र कौशल उसी समय एक विशाल तालाब प्रकट हो गया अर्जुन ने बाणों से तालाब प्रकट कर दिया तालाब प्रकट कर दिया जल निकल आया आश्चर्य की बात नहीं थी महाराज जी लिखा है आपने अपने अस्त्र कौशल से उसमें हंस प्रकट कर दिए चकवा चकवी जल पक्षी प्रकट कर दिए हजारों कमल खिल गए यह है अस्त्र कौशल ये है मंत्र विद्या आज विज्ञान चाहे जितनी उन्नति की दीन हाँकता हो लेकिन इस प्रकार की दिव्य शक्तियां आज विज्ञान अर्जित नहीं कर पाया क्योंकि प्राचीन जो ऋषि मुनियों का विज्ञान था वह कोरा भौतिक विज्ञान नहीं था वह भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञान का अनुवर्ती विज्ञान था अध्यात्म के साथ भौतिक विज्ञान काम करता था आज अध्यात्म को किनारे करके केवल भौतिक विज्ञान पर जो कार्य किए जा रहे हैं वह प्राकृति ही होंगे क्योंकि प्रकृति से सम्बद्ध है वो दिव्य कैसे हो सकते है और ध्रतराश में पूछा संजय लोगों ने उसमें मार क्यों नहीं डाला इन दोनों को अरे बोले तुम ज्यादा चतराई मत दिखाओ मार क्यों नहीं डाला अर्जुन ने अपने बाणों से एक ऐसा घेरा बना दिया किला जैसा बना दिया उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता था एक विश्राम घर बना दियाणों की ही दीवाले बाणों के ही किवाड़ बाणों की ही छत बाणों के ही जंगला बाणों का ही उसमें पलंग पड़ा हुआ है और बाणों की ही लड़ावनी सब भूसा वूसा डालने के दाना चारा खिलाने की सब व्यवस्था वहाँ कर दी गई। ठाकुर जी ने तुरंत घोड़ों को खोला और जल पिलाया थोड़ा खजौरा किया ही सब सफाई कुछकारा सिर पे हाथ फेरा धन्य है ये है महाराज श्री कृष्ण गायों की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन जो घोड़े भगवान कृष्ण के भक्त अर्जुन का भार बहन करते हैं भगवान कहते मैं भक्तों की सेवा करने वाले मनुष्य की क्या चले पशु योनी में भी क्यों न हो मैं उनकी भी सेवा करता हूं आज लक्ष्मीपति भगवान अर्जुन के घोड़ों की परिचर्या कर रहे हैं उनकी मालिश कर रहे हैं घोड़ों की जल पिला रहे हैं बोलो भक्तवत् भगवान की जय कहते इस प्रकार से अर्जुन ने एक विलक्षण चमत्कार प्रकट कर दिया उसको देखने के लिए आकाश सिद्धों से भर गया महाराज जी उस सरोवर में क्या क्या था हंस कारण्ड व चक्रवाकोप चक्र वाकोपोभित सुविस्ती प्रफुल्लवर पंकजम पूर्म मत की आग छारद मुनिर्दर्शनाथम कृतम क्षणा नारद जी उसी समय गोता लगाने ऐसी ले आए बोले बाद में ये तीर्थ रहेगा नहीं ये अर्जुन के बाणों से प्रकट तीर्थ है नारद जी तुरंत वहाँ आ गए महाराज ऐसा अद्भुत उन्होंने कार्य किया तत प्रहस्य गोविंदा साधु साधु भगवान कृष्ण बोले साधु साधु अर्जुन बहुत आनंद है बहुत अच्छा है तुमने बहुत बढ़िया घर बनाया भगवान ने परिचर्या की है घोडों की भगवान के करकमल का स्पर्श पाकर के घोड़े बिल्कुल तरो ताजा हो गए हैं उनमें नई ताजगी आ गई है और अकेले ही अर्जुन ने शत्रु सेनाप से युद्ध करना आरंभ किया है आगे बढ़ने से रोक दिया भगवान ने घोडों को फिर लगाया है और बोले हमारे घोड़ों ने घास खा ली है पानी पी लिया है खूब चकाचक हो गए है अब कोई चिंता की बात निरत तैयार है चलो रथ में बिराजो अब तो रथ में बैठे हैं कौरव सैनिक निराश हो गए दुर्योधन युद्ध के लिए आया भगवान ने फिर कहा भगाओ इसको खदेड़ो फिर महाराज दुर्योधन को खदेड़ दिया है और दुर्योधन की पराजय हो गई बिचारा भाग गया कहीं सा कहीं भगा अर्जुन का कौरव महारथियों के साथ घोर युद्ध हुआ अश्वत्था सामने आया अश्वत्थामा को भी क्षत विक्षत कर दिया अश्वत्थामा बड़ा भारी वीर है लेकिन महाभारत में लिखा अश्वत्थामा जी को अपने प्राणों का लोभ बहुत है प्राणों का लोभ है इसलिए अब तक वे विराजमान हैं, नहीं तो असावधान आदमी चाहे जहां मर जाए वो तो बहुत सावधान है जब कहीं ऐसी आफत पड़ती तो भाग जाते जल्दी से अश्वत्मा जी भाग गए बोले मरना थोड़ी बेमौत चले गए और इसके बाद नौ महारथी एक साथ आ गए अकेले अर्जुन हैं और नौ नौ महारथियों से अकेले युद्ध कर रहे हैं ऐसा अद्भुत युद्ध आज किया है महाराज युधिष्ठिर आ गए हैं। द्रोणाचार्य से युद्ध करने लगे हैं द्रोणाचार्य ने युधिठिर के रस को तोड़ दिया है भगन कर दिया है और अब तो युधिष्ठिर भी अपने प्राण बचा करके पलायन कर गए हैं महाराज और इसके बाद क्षेम धूर्ति वीर धनवा निरा और व्याघ दत्र ये जो बड़े बड़े वीर थे से सेना के अर्जुन ने इनका वध कर दिया है दुर्मुख और विकर्ण की पराजय हो गई है और इसके बाद द्रौपदी के पुत्रों ने सोमदत्त कुमार सलका बद कर दिया है और अलम्बुस नाम का राक्षस इस राक्षस ने भयंकर युद्ध किया है माया मई मा युद्ध किया है पांडव सेना भी घबरा गई है उसमें भीम दादा ने इस दैत्य को पराजित किया है घटोत्कच को कहा घटोत्क बेटा राक्षस से राक्षस लड़े तभी शोभा जाओ युद्ध करो अब तो महाराज भयंकर युद्ध किया है घटोत्क ने और आज अलम्ब उसका बदभी कर दिया है पांडव सेना में हरसद धनी होने लग गई है द्रोणाचार्य और सात्यकी का युद्ध हुआ है युधिष्ठिर ने सात्यकी की बड़ी प्रशंसा की है और कहा कि अर्जुन बहुत आगे बढ़ गए हैं कहीं ऐसा न हो कि आज अर्जुन जो है संकट में पड़ जाएं तुम जाकर के उनकी रक्षा करो सात्यकी ने युधिष्ठ को समझाया महाराज मुझे अर्जुन आज्ञा दे के गए है कि भैया युधिष्ठिर की रक्षा करना मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? जैसी लक्ष्मण जी की अवस्था हुई थी वही अवस्था आज तात् की हो गई है लेकिन कठोर आज्ञा दे करके युधिष्ठिर ने कहा नहीं तुम जाओ उनकी रक्षा के लिए जाओ मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगा भीम दादा को उनको सौंप करके आये है की तुम भैया की रक्षा करना और चिंता मत करना सात्यकी और द्रोण का भयंकर युद्ध हुआ है कृतवर्मा ने भयंकर युद्ध किया है और महाराज इसी युद्ध में भीमसेन और शिखंडी दोनों उन्होंने भयंकर युद्ध किया कृतवर्मा ने इतना युद्ध किया कि सेना पांडवों की पीछे भाग गई पीछे हट गई इसके बाद सात्यकी आए हैं सातिकी ने युद्ध करके कृतवर्मा को पराजित किया है द्रिगर्तों की गज सेना का संहार किया है और इसके बाद सात ने फिर युद्ध किया और अब की बार सातिकी की विजय हो गई है कृतवर्मा की पराजय हो गई है द्रोणाचार्य की भी पराजय हो गई है सातिकी से युद्ध करते हुए और कौरव सेना भाग खड़ी हुई सुदर्शन का भी बध सातिकी ने कर दिया है ये बड़ा भारी वीर था महाराज सुदर्शन काम्बोज आदि यवन सेनाओं की भी पराजय हो गई है सातिकी ने दुर्योधन की सेना का संहार किया और दुर्योधन अपने भाइयों के सहित युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया यासी वर्णन कर रहे हैं राजन निकन गुना याद्रिक्षयणि का नाम अकरो सात्य किर नृप व्यासी कह रहे हम नहीं कह रहे व्यासी कह रहे अब तक के युद्ध में अर्जुन ने भी ऐसा पराक्रम नहीं दिखाया जो पराक्रम आज यदुवंशी महावीर सात्यकी ने दिखाया है ये है अत्यर्जुनम शिनेौत्र युद्धते पुरुषर्षवा बीत झीर भी लाघव पेतः कृतिव संप्रदर्शयन आज तात्य अर्जुन से बहुत आगे निकल गया वो भक्तवत् भगवान की जय पाषाण योदी की सेना का शहार हुआ है दुस्शासन लड़ने आया है दुशासन भी पराजित होकर के सेना के सहित भागा है अब द्रोणाचार्य के पास दुशासन आया बोले गुरुजी, आपने सबके सामने कहा था कि तुम लोग घबराओ नहीं मेरी बाहुबल के आश्रित होकर के जयद्रत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं लेकिन आज जैसी दुर्दशा हमारी सेना की भई है वैसी कभी नहीं हुई और आप यहां खड़े हुए हैं आप अर्जुन को आगे बढ़ने से नहीं रोकते आप सात्की को नहीं रोकते आपको भी पता नहीं क्या हो गया है आप भी इधर उधर भाग जाते हो पराजित हो जाते हो इसलिए आप कृपा करो यह सुनते ही क्रोध में तिलमिला गए द्रोणाचार्य और करे दुष्ट नीच दुष्टासन महान पतिव्रता सती साध्वी याज्ञसेनी द्रौपदी को बेशिया कहकर और दासी कहकर तूने तिरस्कार किया था उसका पाप तू भोग रहा है और तेरे पक्ष में खड़ा हूं मैं इसलिए मुझे भी बार बार नीचा देखना पड़ रहा है नीच के पक्ष में खड़े होने वाले को भी नीचा देखना पड़ता है आज तेरे पापों के कारण मेरी यह दशा हो रही है और तू तू ही सारी हत्या की जड़ है सारी समस्या की जड़ तू है तेरा भाई क्रूर कर्मा दुर्योधन ये सब सोचनी है और तुम कान खोलकर सुन लो एक द्रोण नहीं सैकड़ों द्रोण आ जाएं, तो अर्जुन के कोप से कृष्ण के कोप से आज तुम लोग बच नहीं सकते अब तो हमा, हमको क्या कहते हो तुम खुद लड़ो निज बुजबल में बैर बढ़ावा जब अपने बलबूते पर तुमने बैर बढ़ाया पांडवों से तो खुद निपटो हम क्या करें हम क्या न करें इसलिए तुम हल्ला मत मचाओ न तुल्या सात शरा शरा भी से हाँ अर्जुन के बाण और सातकी के बाणों से डर करके तुम भाग रहे हो बोले गुरुजी जी कहा जाओ? आप भी तो नहीं बचा रहे हैं गुरुजी बोले बत, मैं पता बताता हूँ ध्यान से सुने त्वरितो वीर गच्छत्व गांधर्युधर माविष पृथिव्याम धाव मानस्य नान्यत पश्या धरती पर तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता जा दुस्सा संघ गांधारी के पेट में घुस जारितो वीर गच्छत्व गांधर्युधर जिस गांधारी के पेट से निकला उसी में घुस जा वहां तू भले ही बच जाए लेकिन धरती पर तुझे कहीं भी अर्जुन छोड़ेगा नहीं सातिकी छोड़ेगा नहीं अब तक तो अकेला अर्जुन साहब सात्य की और आ गया फेरी अब खैर नहीं भग महाराज ये भी प्राण बचाता हुआ दुशासन भी भग गया और महाराज उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अभी समुद्र के समान सेना को और पार करना है अभी भी जयद्रथ के पास तुम नहीं पहुंचे हो समय निरंतर बीतता चला जा रहा महाराज ये युद्ध जैसा जयद्रथ जैसा जयद्रथ वध ही है और कोई दूसरा नहीं सबसे रोमांचक युद्ध अब ने किया है और अमन्यु के बधता प्रतिशोध लेने के लिए जो अर्जुन और कार्तिकी ने युद्ध किया है न भूतो न भविष्य अद्भुत युद्ध किया है अद्भुत पराक्रम प्रकट किया है दुस्शासन आया है दुस्शासन की पराजय हुई है और इसके बाद फिर दुर्योधन आ गया फिर दुर्योधन की पराजय हुई है द्रोणाचार्य के द्वारा पांडवों के महान वीर बृह छत्र और जरासंद पुत्र सहदेव और ध्रष्ट कुमार क्षेत्र धर्मा इनका वध कर दिया है द्रोणाचार्य ने किान की पराजय हो गई है बड़ा भयंकर पराक्रम दिखाया है युद्ध चिंतित तो हो गए हैं और भीमसेन से कहा भीम दादा अब सात्विकी चले गए और तुम हमारे पास बने हुए हो जाओ अर्जुन और सात्विकी का पता लगाओ इस सैन्य समुद्र में कहा चले गए भीमसेन ने कहा कि दादा हमको सात की आपकी सुरक्षा में सौंपे गए हैं और हम जैसे ही चले जाएंगे आपके साथ कोई न कोई घटना घट गट जाएगी इसलिए हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थोड़ा कठोर वाणी का प्रयोग किया है श्री युष्ठिर ने और कहा नहीं भीमसेन मेरी चिंता मत करो मुझे अर्जुन की बहुत चिंता है कृष्ण की बहुत चिंता है भीमसेन ने कौरव में प्रवेश किया है और सामने आए हैं धृतराष्ट्र के 11 पुत्र 11 को 11 मिनट भी नहीं लगने दिए भीमसेन ने साफ़ को राम राम किसी को थप्पड़ से किसी को लात से किसी को घूसा से किसी को मुस्तिका से एक में ही राम राम कर देते दूसरा तो लेने की हिम्मत ही नहीं किसी की महाराज 11 को उन्होंने समाप्त कर दिया है और अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण ने कहा अर्जुन लगता है भीम दादा आ गए हैं क्योंकि जब सेना में इतनी हलचल तभी होती है जब भीम दादा आ जाते हैं नहीं तो इतनी हलचल नहीं होती है तो जहां जाते वहीं प्रलय मचा देते हैं भीम के कारण ये हलचल दिखाई पड़ रही है अब तो कौरवों ने कहा गुरुजी बचाओ भीम सेनाथ सबको मार डालेगा ग्यारह भाई तो हमारे खत्म कर दिए क्या करे महाराज दृणाचार्य शंकार करते हुए धनुष किया है भीमसेन ऐर जाओ आगे नहीं बढ़ सकते हो हमको पराजित करके आगे जा सकते हो भीमसेन ने कहा हम भी धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं भले ही गुरु ही क्यों ना हो ब्राह्मण ही क्यों ना हो यदि कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने आया है तो क्षत्रि को संकोच नहीं करना चाहिए हम बिल्कुल मर्यादा नहीं रखेंगे हम अर्जुन नहीं है हाँ भीमसेन बोले हम अर्जुन नहीं है हम युधिष्ठिर भी नहीं है हम भीमसेन है तुम्हारे शत्रु और तुम हो हमारे शत्रु कितना अंतर है अर्जुन कहते आप कुछ भी कहो शत्रु सेना में खड़े होकर भले अपने को हमारा शत्रु कहो लेकिन फिर भी आप हमारे गुरु हो भीमसेन कहते नहीं ना हम चेला ना तुम गुरु हम भी शत्रु है तुम भी शत्रु हो तुम भी पूरी ताकत दिखाओ हम भी पूरी ताकत दिखा रहे हैं नारजनो हम घृणी द्रोण भीम सेनो स्मितिपु मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ मैं तुम्हारा शत्रु भीम सेन हूँ पिता नस्तम गुरु बंधु गुरु बंधु तथा पुत्र सुते वी मनिया सर्वे भवंतम प्रणता आपको पिता मानकर आपको गुरु मानकर आपको बंधु मानकर हम लोग आपके चरणों में प्रणाम करते रहे लेकिन अब विपरीत हो गया है तुम हमारे इतने विरोध में हो गए हो इसलिए एशते सदसम शत्रु कर्म भीम करो मैं हम इसलिए गुरुजी ने कहा हे शत्रु आज मैं भीम नाम सफल कर दूंगा भीषण कर्म करके आज भीम नाम सफल कर दूंगा ऐसा कह करके भीमसेन ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया समझ गए द्रोणाचार्य मार डालेगा ये छोड़ेगा नहीं छलांग लगा करके कूद गए रथ से और भीमसेन की प्रचंड गदा से घोड़ा सारथी ध्वजा आदि के सहित अंग पारसुरक्षकों के सहित द्रोणाचार्य का रथ राम राम हो गया नष्ट हो गया महाना तुरंत द्रोणाचार्य दूसरे रथ में आ गए भयंकर युद्ध होने लग गया और भीमसेन द्रोणाचार्य का युद्ध इतना भयंकर हुआ कि अब भीमसेन ने विचार किया कि आखिर तो ये अस्त्र बल में बहुत आगे बढ़े हुए हैं इनसे कैसे पार पाए हमारे अस्त्र शस्त्रों को उठाने के प्रयोग करने के पहले ही ये नष्ट कर देते हैं भीमसेन जब निहत्थे हो गई उन पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहा भीमसेन ने कहा हम तुम्हारी खबर लेते हैं भीमसेन ने रथ और घोड़ों के सहित जो ईशा दंड है रथ का उसको पकड़ा और गुरुजी को घोड़ों के सहित उठाया और उठाकर युद्ध के मैदान के बाहर फेंक दिया युद्ध की सीमा के बाहर जाकर के गुरुजी का रथ गिरा गुरुजी तो सिद्ध थे आकाश में उड़ गए रथ गिरा खत्म हो गया महाराज कितनी उत्तम व्यवस्था होगी आप सोचिए युद्ध में दूसरे रथ में बैठकर पर द्रोणाचार्य फिर आ गए भीमसेन ने सोचा कि अब फिर वैसे ही लड़ेंगे हमारे पास है तो है नहीं इस तो समय कुछ क्या करें भीमसेन ने फिर पकड़ा रथ उठाया घुमाया फिर फेंक दिया दूसरी बार फेंका तीसरी बार फेंका चौथी बार फेंका पांचवीं बार फेंका छठी बार फेंका सातवीं बार फेंका आठवीं बार जब द्रोणाचार्य रथ में बैठ के आए हैं भीमसेन ने काफी बार तो ऐसा पटकूंगा कि मरी जाओगे बचोगे नहीं फिर उठा करके फेंका बड़ी जोर से इसके बाद द्रोणाचार्य भीमसेन के सामने नहीं आए तो बोले लड़ना तो इसको है नहीं सीधे ही उठा करके फेंक देगा तो हम तो इसी में हमारा सारा समय बर्बाद हो जाएगा दूसरी सेना से लड़ना भिड़ना भी हमारा बंद हो जाएगा फिर लौट के नहीं आए और भीमसेन सेना को चीरते हुए आगे बढ़ गए बोलो श्री भीमसेन महाराज की जय इसलिए महाराज व्यासि वर्णन कर रहे हैं क्षेत्रोषिता एवं मस्त रथा क्षिप्ता भीम सैने लीलया लीलापूर्वक भीमसेन ने ली लीला भीम आठ रथों के सहित द्रोणाचार्य को आठ बार उठा उठा कर युद्ध के मैदान के बाहर फेंक दिया उस समय आकाश में सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर भीमसेन के इस पराक्रम को देखकर विस्मित हो गए और कहने लगे कि वस्तुतः इस मैदान में भीमसेन की कोटी का बलवान कोई दूसरा नहीं है ऐसे महाराज हम तो पहले आपसे कह चुके हैं महाभारत में लिखा है व्यासि कह रहे हैं राम रावण युद्ध में जो हनुमान जी का पराक्रम है बल में वही पराक्रम महाभारत युद्ध में भीमसेन का हो हनुमान जी के भाई हैं, वायु नंदन है भीमसेन और कर्ण का युद्ध हुआ गुरुजी तो किनारे हो गए अब कर्ण आया क्योंकि हाहाकार मच रही थी तब कर्ण सामने आया बोले हम लड़ेंगे कर्ण ने भयंकर युद्ध किया युद्ध करते करते भीमसेन के घोड़ों को रथ को सारथी को ध्वजा को सब को नष्ट कर दिया भीमसेन ने निश्चय किया कि अब यह छोड़ेगा नहीं इसलिए क्या करना चाहिए भीमसेन क्रोध में भर करके भीमसेन चंदनम ब्रससेन से भयात कहते भीमसेन ने कर्ण के घोड़ों के प्राण ले लिए सारथी को नष्ट कर दिया तब कर्ण भयभीत होकर के ब्रससेन जो उसका पुत्र था उसके रथ पर कर्ण जाकर के चढ़ गया लेकिन महाराज भीमसेन मेघ के समान गर्जना करते हुए जब भीमसेन का रथ टूट गया तो भीमसेन कूद करके ब्रत के रस पर चढ़ गए और आज एक भूसा में भीमसेन कर्ण को मार सकते थे क्योंकि कर्ण को पराजित कर दिया और एक बार तो भीमसेन को इच्छा हुई कि बस अब मौका ही में आ गया शत्रु छोड़ना नहीं चाहिए आज एक घूसे में मारना चाहते थे ब्यासी लिख रहे हैं आज भीमसेन कर्ण को मार ही डालते लेकिन उन्हें याद आ गया कि मेरे भाई अर्जुन ने इसे मारने की प्रतिज्ञा की है यदि मैं मार दूंगा तो अर्जुन को बहुत दुख होगा उनकी प्रतिज्ञा में मुझे बाधक नहीं बनना चाहिए तब इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और जब छोड़ दिया दूसरे रथ को लेकर के भीमसेन आ गए और कर्ण वहां से भागा दूसरा रथ लेके आया अब की बात कर्ण ने भयंकर युद्ध किया है और युद्ध करके महाराज भीमसेन को परास्त कर दिया है इनके अस्त्र शस्त्र कुछ भी भीमसेन के पास नहीं बचे तब धनुष की नोक से उनको कुद्दा मार के होकर मार करके भीमसेन को कठोर वाणी में कर्ण ने कहा अरे बिना दाढ़ी मूछ के नपुंसक पेटू भीम तुझे युद्ध करना नहीं आता तो क्यों युद्ध के मैदान में आता जा जा रसोई घर में चला जा हलवा खा तस्मई पी लड़ुआ खा खाने में शूरवीर है तू युद्ध में शूरवीर नहीं है ऐसा कहकर भीमसेन को अपमानित किया भीमसेन ने कहा अरे मूर्ख अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरे प्राण ले लेता तू कितनी बार हमारे सामने हार गया सब तो कुछ नहीं अब मैं एक बार इस परिस्थिति में आ गया तो तू मेरा अपमान कर रहा है ये तो सोचता था भीमसेन के पास कुछ नहीं है इसलिए धनुष की नोक से भीमसेन को पीड़ित कर रहा था भीमसेन ने एक झटके में इसके हाथ से धनुष छीन लिया ऐसा घुमा करके धनुष मारा महाराज करण के यहाँ से लेके नीचे तक जैसे किसी को गर्म लोहे से दाग दिया जाए यहां से यहां तक कर्ण को लोहू लुहान कर दिया भीमसेन ने इतना बड़ा पराक्रम भीमसेन का और महाराज धृतराष्ट्र पुष्ट दुर्मुख का वध किया और जब कर्ण को इस प्रकार से एक उसी का धनुष चीन कर उसी को मारकर जब लोहू लुहान कर दिया कर्ण ने सोच लिया ये दिव्यास्त्रों का युद्ध तो करेंगे नहीं ये ऐसे ही युद्ध करेंगे और हमारी जान बेकार में चली जाएगी इसके सामने से भाग जाना ही ठीक है कर्ण भी वहां से भाग खड़ा हुआ और अर्जुन भीमसेन ने हंसते हुए ललकारा करे तू हमको कह रहा था ना अब फिर लौट के मुझसे युद्ध कर द्रत्रास रो रहे हैं संजय मेरे पुत्रों का भाग्य बड़ा खोटा है, है। युवा के पास से हमारे पुत्रों के अनुकूल पड़े पर युद्ध में बाणों की वर्षा युद्ध सब हमारे पुत्रों के प्रतिकूल हो रहा है संजय ने कहा ठीक से कथा सुनो रो गाओ मत ये सब तुम्हारे पापों का फल है ये है ये लाभ मिल रहा है महाराज धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की निंदा किया है धृतराष्ट्र ने भीमसेन के बल का वर्णन किया है भीमसेन ने दुर्मर्षण आदि द्रतराष्ट्र के पांच पुत्रों का भी आज वध कर दिया है और फिर भीमसेन कर्ण का फिर युद्ध हुआ फिर कर्ण पलायन किया कर्ण ने कई बार आज के युद्ध में कर्ण को भागना पड़ा भीमसेन के सामने से द्रतराष्ट्र के सात पुत्रों का वध किया है और भीमसेन ने बड़ा भारी पराक्रम दिखाया है इस तरह से लगातार दुर्योधन के भाइयों की संख्या घटती चली जा रही है फिर भीमसेन के सामने फिर कर्ण आया और अबकी बार दुर्योधन के सात भाइयों का फिर संघार कर दिया है और महाराज भाइयों के संघार के बाद भीमसेन कर्ण का भयंकर युद्ध हुआ पहले भीम की विजय हुई बाद में भीम की पराजय हुई और कर्ण की विजय हो गई इसके बाद अर्जुन के बाणों से व्यथित हो करके कर्ण ने अर्जुन से युद्ध किया किंतु आज कर, अर्जुन के बाणों से व्यतीत होकर कर्ण और अश्वत्थामा दोनों मैदान से भाग खड़े हुए इसके बाद कहते हैं कि तम दृष्टा तरथो पश्चे नि व्यतीतेंद्रियम ध्वज मास्य तत्थीमो जब कर्ण ने भीमसेन के रथ को नष्ट कर दिया कवच को नष्ट कर दिया और उनके अस्त्र शस्त्रों को समाप्त कर दिया तो भीमसेन कूद करके कर्ण के रस पर चढ़ गए कर्ण के प्राण सूख गए जैसे महान बेगशाली गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले हुए ऐसे ही भीमसेन ने जाकर कर्ण को बड़ी जोर से पकड़ लिया क्योंकि अर्जुन के भीमसेन के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रह गए थे एक भी आयुध उनके पास में नहीं था तब मारना ही चाहते थे कि आज फिर दूसरी बार भीमसेन को याद आ गया तो नहीं नहीं नहीं नहीं अर्जुन से मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं मैं मार दूंगा तो अर्जुन को प्रसन्नता नहीं होगी इसलिए रब से कूद पड़े मारा नहीं लेकिन कर्ण को चाहिए था उस समय कि जब भीमसेन निहत्थे थे तो धर्म युद्ध के अनुसार उन्हें उसे भीमसेन पर वार नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी वह समाप्त करना चाहता था भीमसेन को इसलिए भीमसेन ने मरे हुए बड़े बड़े गजराजों को फेंक फेंक कर युद्ध करना आरंभ किया मरे हुए हाथियों को उठाकर फेंकते थे उसके ऊपर तब तक वो जो है समाप्त कर देता हाथियों को काट देता यहाँ ब्यास की उपमा दे रहे हैं महो सदितुक्तम हमून हनुमान इव पर्वतम जैसे हनुमान जी पर्वत को पर्वत उठा रहे हो ऐसी झांकी भीमसेन की हो रही है शास्त्री ने अलम्बुस का वध कर दिया और दुशासन के घोड़ों का वध कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हारा शिष्य और मेरा भी शिष्य और परम भक्त शास्विकी ने आज युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है कि संपूर्ण देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया है और अर्जुन की चिंता सातिकी की हो रही है उसी समय भूरिस्त्रवा और सात्यकी का रोष पूर्वक संभाषण हुआ भयंकर युद्ध हुआ भूरिस्त्रवा सात्यकी का सिर काटना चाहता था तब तक अर्जुन ने भूरिस्त्रवा की भूजा को काट डाला भूस ने कहा तुमने यह कुछ नहीं किया हुँ? हमारा युद्ध सातिकी के साथ चल रहा था मेरी भुजा काटना ये अधर्म है अर्जुन तुम्हारे इस पाप के कारण तुम्हारी बड़ी निंदा होगी अर्जुन ने हंसते हुए कहा अपना दोष किसी को नहीं दिखाई देता दूसरे का दोस्त सबको दिखाई पड़ता है भूरिशभाजी जब आपने आप जैसे छ छ महारथियों ने आप भी सम्मिलित थे जिसका कवच टूट चुका है जिसके पास एक भी सहयोगी नहीं है जो निहत्था हो चुका है ऐसे बालक अवस्था के वीर अमन्यु का वध करते समय आपके मन में नहीं आया कि उसका दूसरे से युद्ध हो रहा है मैं क्यों युद्ध करूं अब तुम दुहाई दे रहे हो भूरिश्रभा ने कहा मैं अनशन करके प्राण त्याग दूंगा और सात्यिकी ने कूद करके उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया इस कर्म की बड़ी निंदा हुई सात्यिकी को जो अनशन लेकर बैठ गया उसको नहीं मारना चाहिए लेकिन सात्यिकी ने कहा भूसा ने मुझे अपमानित किया मुझे पैरों से ठुकराया मुझे रौना और मेरी प्रतिज्ञा है जो भी वीर मेरा तिरस्कार करेगा उसे मैं जीवित नहीं छोड़ सकता मैंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है इसका मतलब यह है कि देखो क्रोध आदि के आवेश में आकर धर्मात्माओं से भी मर्यादाओं का अतिक्रमण होता है शिक्षा हम लोगों को यही लेनी चाहिए साधु सज्जन को लड़ाई झगड़ा में न पड़कर भजन करना चाहिए नहीं बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी बिगड़ जाती महाराज बोलो भक्तवत् भगवान की महाराज अब अर्जुन जयद्रथ के निकट पहुंचे हैं कर्ण और दुर्योधन की बातचीत हुई है कर्ण के साथ अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ है कर्ण ने कहा तुम जयद्रथ के पास पीछे पहुँचना पहले हमसे युद्ध करो आज फिर अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय हुई है और योद्धाओं ने चारों ओर से घेरकर अकेले अर्जुन के साथ युद्ध किया है भगवान ने कहा देखो अर्जुन अब हम एक लीला करने वाले हैं हाँ लीला ये है की अभी कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना है वीर भी हैं जयद्रथ को छिपा रखा है इन लोगों ने अभी भी कई महारथियों के बीच में छह छह महारथियों के बीच में छिपा हुआ है जयद्रथ इस सारी सेना को समाप्त करोगे सभी वीरों से लड़ोगे तब तक, तक सूर्य अस्त हो जाएंगे और फिर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जीवित ही अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा इसलिए तुम चिंता मत करो मैं सूर्यास्त के पहले ही सूर्यास्त का दृश्य प्रस्तुत कर देता हूं अभी सूर्यास्त होने में समय बाकी है पर मैं समय से पहले सूर्यास्त कर देता हूँ जैसे ही सूर्यास्त होगा ये सब निश्चित हो जाएंगे आप फिर निश्चित तुम्हें चिढ़ाने के लिए जयद्रत तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगा जैसे ही छिपा हुआ जयद्रथ तुम्हारे सामने आ जाएगा फिर उस पापी को मत छोड़ना फिर उसका काम तमाम कर देना अर्जुन बोले महाराज आप जैसे कुशल चतुर सहयोगी हमारे हैं तब हमारा कहाँ घाटा होने वाला है ऐसा ही हुआ कहते संघेवे रक्ष मणे तो सूर्य या कौन से प्रविक्षित हुम जैसे सूर्य छिप गए अस्ताचल को चले गए अंधेरा जैसा आ गया उस समय कौरव सेना के लोग कहने लग गए अब तो अच्छा हुआ जय द्रत भी बच गया और अब अर्जुन को प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा और अब तो आनंद है हम लोग मौत से सारी धरती का शासन भोगेंगे दुर्योधन भी ठहाका लगा के हंसने लग गया और उसी समय ये सिंधुराज जयद्रथ उसने देखा अब क्या है अब तो सूर्य गए और तुरंत भीड़ चीर करके खिल खिला कर आके हंसने लग गया चिढ़ा करके गिर अब बिगाड़ो हमारा क्या बिगाड़ते हो महाराज उसी समय अज्ञेजुनमहम पौरुषम स्व व्यवस्थिता पुरुष व्याघ्र जयो दैव प्रतिष्ठिता अब तो महाराज जैसे ही सामने जयद्रथ आया अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पाकर के भयंकर अस्त्र का प्रयोग करके इंद्रास्त्र का प्रयोग करके बड़ी भारी सेना को समाप्त कर दिया और भगवान ने कहा कि देखो जयद्रथ का प्रताप जयद्रथ के जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी ये बड़ा भारी वीर होगा योद्धा होगा शिवभक्त होगा किंतु एक महावीर के द्वारा युद्ध में इसका मस्तक दिव्यास्त्र के द्वारा काटा जाएगा उस समय इसके प्रताप बृहद्रथ ने कहा कि बड़ा धर्मनिष्ठ था बड़ा तपस्वी था इसका पिता उसने कहा जो मेरे पुत्र का मस्तक गिराएगा धरती पर उसके सिर के सौ टुकड़े हो जाएंगे ऐसा कहकर जयद्रथ को राजा बनाकर ये चला गया जंगल में और इसीलिए भजन कर रहा था कि मेरा बेटा मरे नहीं भगवान ने अर्जुन को कहा इस दिव्य अस्त्र के द्वारा इसका मस्तक काटा है तुमने इसके सिर को स्यमंत पंचक्षेत्र से बाहर जहां इसका बाप बैठकर तपस्या कर रहा है उसी की गोद में ले जाकर उसका सिर पटक दो मंत्र पढ़ के मंत्र बाण छोड़ा गया था वो बाण सिर को लगाकर कर वहाँ गया और जैसे ही उसके पिता की गोद में गिरा वो माला फेर रहे थे गायत्री जब रहे थे बेचारे संध्या के बाद आंख मूंद करके स्वाभाविक है किसी की गोद में कहीं से आके कोई चीज गिरे तो घबराएगा सहसा पहचाना तो नहीं कि ये क्या हुआ रक्त टपक रहा था उसके वस्त्र बिगड़ गए रक्त से और वो सहसा घबरा करके उठ खड़ा हुआ और उसकी गोद ऐसी ही उसके पुत्र का सिर गिरा अब जो गिरा देगा मेरे पुत्र के सिर को भूमि पर उसके मस्तक के सौ टुकड़े हो जाएंगे उसके बाप के ही सिर के सौ टुकड़े हो गए इस तरह से एक तीर से दो निशाने सज गए और भगवान ने अर्जुन को बचा लिया जैसे ही महाराज भगवान ने जब जयद्रथ सामने आ गया तब भगवान ने सूर्य का को जो आवृत कर लिया था उसे रोक लिया और सूर्य नारायण प्रकट हो गए अब तो सब घबरा गए और अर्जुन ने जयद्रथ का बद कर दिया अभी सूर्य अस्त होने में काफी समय शेष था कम से कम 48 मिनट का समय बाकी था उसके पहले ही ठाकुर जी ने एक मुहूर्त का समय बाकी था तब तक भगवान ने ऐसी लीला की बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय युद्ध अभी बंद नहीं हुआ युद्ध चल ही रहा है अर्जुन के बाणों से कृपाचार्य मूर्चित हो गए हैं अर्जुन को खेद हुआ है हायरे हाय क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है आज मेरे वयोवृद्ध आचार्य जन से हमने शिक्षा प्राप्त की आज इनकी पसली में बाण लग गया ये कितने कष्ट में मूर्छित हो गए हैं, अर्जुन ने बहुत पीड़ा व्यक्त की और कर्ण और सात्विकी का युद्ध हुआ और कर्ण की पराजय हो गयी श्री वृन्दावन विहारीला अर्जुन ने कर्ण को फटकारा है और वृश्यन की बध की प्रतिज्ञा की है कृष्ण ने अर्जुन को बधाई दी है और इसके बाद युव भगवान श्री कृष्ण युद्ध का दृश्य दिखाते हुए अर्जुन को ला रहे थे अर्जुन आज तुम स्वयं विश्वास नहीं कर सकते हो कि मेरे द्वारा इतना बड़ा संघर्ष किया गया इतना भयंकर युद्ध मैंने किया तुम विश्वास नहीं कर सकते हो अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ महाराज आपकी कृपा से ये ये हो गया इतना हो गया आज धन्य है प्रभो धन्य है श्री अर्जुन कह रहे हैं बहुत प्यारे भाव हैं अर्जुन के अनाशर्यो जयस्ते से साम नाथोशिकेशव सत्प्रसादान महीम कृष्णाम संप्राप्यति युधिष्ठिरा महाराज आप जिसके साथ हों उसकी विजय में कोई आश्चर्य नहीं है उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए आपकी कृपा से ही युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल का राज्य प्राप्त करेंगे विजय का समाचार सुन करके युषिष्ठ बहुत आनंदित हुए हैं, श्री कृष्ण की स्तुति की है अर्जुन भीम सातिकी का बहुत विशेष समारोह पूर्वक अभिनंदन किया है और महाराज कई श्लोक हैं कहाँ तक वर्णन करें पुराणम देव परमम देवम देवदेव सनातनम ये प्रपन्ना सुरगुर न ते मुहय अनादनदनम देवं लोक कर्ताय ये भक्ता स्वामी केव दुर्गा्यम पुराणम पुरुष पराणा परमं चेत प्रपद्यत परमं परा मूर्तिर्धीये इत्यादि प्रकार से भगवान की स्तुति श्री युधिष्ठिर ने की है और भगवान का अभिनंदन किया है दुर्योधन ने व्याकुल होकर के खेद प्रकट किया है और कहा गुरुजी आपकी एक बात भी सच्ची नहीं होती है आपने कहा था कि मेरी भुजा का आस्त्र लेकर के जयद्रथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन देखो मेरे पितामह युद्ध के मैदान में सरसैया पर पड़े हैं जलसंध को सात्विकी ने मार डाला और भीष्म ने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया मैं तो केवल कर्ण के भरोसे बैठा हूँ कर्ण की भी कई बार दुर्दशा हो जाती है द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को उत्तर दिया और फिर युद्ध के लिए प्रस्थान किया है और कहा गांधारी नंदन यन से सुने बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है महाभारती कृष्णमा कृष्णा कुले तत्सभा अनर्हती तस्या धर्मस्य से गाधारे प्राप्तमिदम् महत् नोचे पापं परे लोकेम त्वम, थाकम द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि तुम तो द्रौपदी के अपमान का फल भोग ही रहे हो उस सभा में हम लोगों ने बैठकर द्रौपदी के अपमान को सहन किया था उसी का परिणाम हम लोगों को भोगना पड़ रहा है नहीं तो देवता हमको युद्ध में परास्त नहीं कर सकते हमको बार बार भागना पड़ता है हम क्या अपनी दुर्दशा नहीं देख रहे हैं ये द्रौपदी के अपमान का फल है तुम्हारे दल का विनाश हो रहा है देखो अच्छा हो रहा है तुम सुखी रहो यदि तुम द्रौपदी के पाप का फल यहाँ नहीं भोगते तो तुमको नरक में भोगना पड़ता अच्छा है यही भुगतान हो जाए इसलिए तुम किसी दूसरे को जो है दोष मत दो दुर्योधन लौट कर आ गया है कर्ण को बुलाया है लंबी चौड़ी कर्ण से मंत्रणा की है और कहा आचार्यम माम विगरह सौ सत्याश यथा तेजा यथावलमसो ताम कृप्पा जीवित महात्मना दुर्योधन गुरु निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है गुरु द्रोणाचार्य की निंदा मत करो वे वृद्ध हैं पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हैं फिर भी तुम कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते जब देखो तब तारा दोष उन्हीं के मत्थे पर मर देते हो यद्यनम समतिक्रम्य उपविष्ट श्वेतवाहना सूक्ष्मों की दोष स आचार्य अर्जुन अर्जुन जो आगे बढ़ गए इसमें आचार्य का दोष नहीं है आचार्य तो युद्ध कर ही रहे थे अर्जुन ही छोड़ के गया तो विचारे आचार्य क्या करते इसलिए इस प्रकार से अपने गुरुजनों को दोष नहीं देना चाहिए इसमें दैव ही कारण है और तुम किसी को दोष मत दो मैं जब तक हूं ध्यान दें यहाँ कर्ण कह रहा है यहाँ कर्ण कह रहा है कि देखो मित्र की भाषा है ना कर्ण ने दुर्योधन को दोष नहीं दिया क्यों जानता है कि अपना दोष स्वीकार करेगा नहीं कर्ण ने कहा देखो मित्र हम लोगों ने लाक्षागृह में जलाने का षडयंत्र किया पर हमारे शत्रु बचने के लिए क्योंकि दैव उनके अनुकूल था राजनीति की सहारा लेकर के जुए का सहारे लेकर वन में भेजा लेकिन फिर भी वो अपने नियम में पूर्ण हो गए अज्ञातवास भी पूरा कर लिए और अब युद्ध हो रहा है तो हमारी निरंतर पराजय हो रही है उनकी विजय हो रही है तो ऐसे ही समझ लो मित्र जुए का पासा ही तुम्हारे अनुकूल पड़ा था बाकी सब पास तुम्हारे उल्टे पड़ते जा रहे हैं मानो कर्ण ने भी संकेत समझदार को सारा काफी तक कर्ण ने कह दिया कि तुम्हारे पापों का फल ही तुमको भोगना पड़ रहा है अपना नाम तो ले लिया उसने क्योंकि वो भी सम्मिलित तो था ही उस मंडली में तो था इसलिए नाम उसने अपना भी ले लिया अब फिर युद्ध हुआ इसमें युधिष्ठिर विजयी हो गए और महाराज इसकी कर्ण की पराजय होगी युधिष्ठिर ने भी एक बार कर्ण खोजी था और इसके बाद द्रोणाचार्य पर पांडव सैनिकों ने आक्रमण किया है द्रोणाचार्य ने संघार कर दिया है द्रोणाचार्य ने शिविका वध किया है और भीमसेन ने एक छप्पर से कलिंग राजकुमार का वध कर दिया ध्रुव जयरात और धरतराष्ट्र पुत्र दुष्कर्ण और दुर्मत का भी एक एक तमाचा से ही उन्होंने काम तमाम कर दिया इस तरह से सोमदत्त और सातिकी का फिर भयंकर युद्ध हुआ है सोमदत्त की पराजय हो गई है घटोत्कच और अश्वत्थामा का भयंकर युद्ध हुआ है और अश्वत्थामा द्वारा घटोत्कच के पुत्र और उसकी एक अक्षोहणी सेना का बध हो गया है द्रुपद पुत्रों का वध भी कर दिया है और अश्वत्थामा के पराक्रम के कारण आज पांडव सेना की पराजय हो गयी भयंकर युद्ध है महाराज क्या कहना है सोमदत्त युद्ध में मूर्छित हुआ है भीम ने बल्ली का वध किया है फिर धरतराज के पुत्र आए हैं दस पुत्रों का फिर भीमसेन ने वध किया है और पांच शकुनि के पांच भाइयों का संहार किया है और द्रोणाचार्य युधिष्ठिर का युद्ध हुआ है इस युधिष्ठिर में इस युद्ध में द्रोणाचार्य की पराजय हो गई और युधिष्ठिर की फिर विजय हो गई भगवान की बड़ी विचित्र लीला है महाभारत ग्रंथ न पढ़ने वाले लोग अनेक चित्र में भ्रम पाल लेते हैं लेकिन भगवान ने अर्जुन ही नहीं किसी पांडव कबीर के द्वारा बाकी नहीं छोड़ा जिससे कौरव पक्ष के बड़े से बड़े वीरों को पराजित न करवाया हो वो केवल इसलिए कि मेरे भक्तों के विरोध में रहने वाले को चाहे जितना बलवान होने पर भी ऐसा दुर्दिन देखना पड़ता है ये समझाने के लिए भगवान ने ऐसा किया दुर्योधन और कर्ण की बातचीत हो रही थी कृपाचार्य ने कर्ण को फटकारा और कहा की तू बार बार अपने बल की झींग हाँकता है, है? और दुर्योधन की बुद्धि को तू बिगाड़ता है तेरे पाप का परिणाम आज सब भोग रहे हैं कर्ण ने कृपाचार्य का बहुत अपमान किया है महाराज जी इतना अपमान किया है उसने कहा बाहुवी क्षत्रिया सूरा बाघवी सूरा द्विजातया धनुषा फाल्गुन शूरा कर्णेशूरो मनोरथी घोषितो ये नुद्रेन कप्पार्थम प्रतिभात कृपाचार्य जी ने कहा भुजाओं के सूरवीर क्षत्रिय होते हैं ब्राह्मण किसके सूरवीर होते हैं बोले बाघ भी शूरा भिजातया वाणी के सूरवीर ब्राह्मण होते हैं बोलना अच्छा जानते हैं उनका काम है वाणी के सूरवीर ब्राह्मण होते हैं और धनुष का सूरवीर अर्जुन है और मन के लड्डू खाने में सूरवीर कर्ण है कर्ण है? कर्ण सूरह मनोरथ कर्ण सूर मनोरथई कर्ण मन के लड्डू खाने में मनोरथों में सूरवीर है इतना सुनते ही कर्ण ने ललकारते हुए कहा यदि तुम ब्राह्मण न होते आचार्य न होते तो आज मैं तुम्हारी जीव खींचकर तलवार से काट डालता हूँ अब कृपाचार्य को यह कहना एक प्रकार से जीव काट लेना ही है अपने मामा जी का ऐसा घोर अपमान होते हुए देखकर मामा जी कौन है कृपाचार्य भांजा कौन है अश्वत्थामा क्योंकि द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से ही हुआ है इसलिए अश्वत्थामा खास भांजा है अश्वत्थामा ने तलवार निकाल ली आज करण के मैं टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मेरे मामा को गाली कैसे देता है कहता जवान खींच लूंगा हिम्मत हो तो हाथ उठा तो देखो मेरे मामा जी की तरफ जब तक भांजा है तब तक मामा जी का कुछ नहीं बिगड़ सकता मामा ये मामा भांजों की लड़ाई है महाराज किधर उखो शकुनी मामा है और ये सब भांजे है मामा ने सबको लड़ा भिड़ा के मरा दिया तब दुर्योधन आया और सब ने बीच बचाव कर लिया कि भाई अपने दूसरों से लड़ रहे हैं अपने ही लड़ने लग जाएंगे तब दूसरे शत्रुओं से हम लोग क्या युद्ध करेंगे इसलिए हम लोगों को युद्ध करना चाहिए अश्वत्थामा से पांचालों के बद का अनुरोध किया गया और अश्वत्थामा ने बड़ा भयंकर पराक्रम दिखाया है के रथ को नष्ट कर दिया है और उसकी सेना को भगा करके आज अद्भुत पराक्रम दिखाया है महाराज अश्वत्थामा ने भीमसेन अर्जुन ने आक्रमण किया है और इनके पराक्रम से फिर कौरव सेना में भगदड़ मच गयी है सातकी ने सुमदत्त का वध किया है द्रोणाचार्य का युधिष्ठिर से युद्ध हुआ है और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य से दूर रहने की हिदायत दी है आज्ञा दी है कि आप बार बार गुरुजी से लड़ने चले आते हो गुरुजी जी दयावश आपको छोड़ देते हैं आपको पता नहीं है आप कभी भी बंदी बनाए जा सकते हैं इसलिए आप लड़ा तो करो युद्ध में आए हो तो काय के लिए आए लड़ोगे तो सही पर कर्ण से भी थोड़ा बचा करो द्रोणाचार्य से भी बचा करो इनसे दूर रहा करो ऐसा भगवान ने मिनिस्टर को समझाया कौरव और पांडवों की सेना आज युद्ध होते होते रात हो गई लेकिन रात को भी युद्ध बंद नहीं हुआ तब मशाल युद्ध हुआ मसाले जलाई गई दोनों तरफ से और मसालों के प्रकाश में ही युद्ध आरंभ हो गया भयंकर युद्ध हुआ है घमासान युद्ध हुआ है दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए सैनिकों को आदेश दिया है और महाराज भयंकर युद्ध में कृत द्वारा युद्धिष्ठिर की पराजय हो गई है सात्यकी के द्वारा भूरी का वध कर दिया गया है घटोत्कच और अश्वत्थामा का घोर युद्ध हुआ है और भीम के साथ दुर्योधन का युद्ध हुआ है इस युद्ध में दुर्योधन भीमसेन की मार खा करके भाग खड़ा हुआ ततो युदिष्ठिर राजा हतम मतवा सुयोधनम भीमसेन ने जब इसको भगा करके गर्जना की तो युधिष्ठिर ने यही समझ लिया की आज दुर्योधन मारा गया शरण में भयंकर युद्ध करके सहदेव को परास्त किया है सल्ले के द्वारा विराट के भाई शतानिक का वध किया गया विराट की पराजय हो गई है और अर्जुन से पराजित होकर के अलम्बुस नाम का जो राक्षस है वो मैदान छोड़कर के भाग गया है शतानिक के द्वारा चित्रसेन की पराजय हुई है वृतसेन के द्वारा द्रुपद की पराजय हुई है प्रतिबिंध जो युद्ध के ज्येष्ठ पुत्र है उनका दुस्शासन से भयंकर युद्ध हुआ है और दुस्शासन की पराजय हुई है नकुल नकुल जी ने शकुनी के ऊपर आक्रमण किया है और शकुनी को युद्ध में परास्त किया है शिखंडी और कृपाचार्य का भयंकर परस्पर युद्ध हुआ है यह युद्ध कितना भयंकर है श्री संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं अवधि समरे पुत्रम पिता भरत सत्तम पुत्र पितरम मोहात सखाए सखा तथा स्वीय मातुच्चा स्वश्रीय मातुम स्वे स्वान्न परे पराश्चा निजग्नुरेतरम निर्मरयादम अभूत युद्धम रात्रो रात्रि का युद्ध यह इतना भयंकर हुआ कि महाराज पिता पुत्र को मार रहा था पुत्र पिता को मार रहा था कोई किसी को पहचान नहीं था मित्र ने मित्र के प्राण ले लिए भांजे ने मामा के मामा ने भांजे के प्राण ले लिए इस प्रकार से भयंकर युद्ध हुआ भ्रष्टाद्युम्न और द्रोणाचार्य का, का, का भयंकर युद्ध हुआ भ्रष्टाद्युम्न ने द्रुमसेन का द्रुम का पद किया सात्यकी और कर्ण का भयंकर युद्ध हुआ कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी और शकुनी ने पांडव सेना पर आक्रमण किया शास्त्र की और दुर्योधन का युद्ध हुआ अर्जुन से शकुनी और उलूक का युद्ध हुआ और कौरव सेना भ्रष्टाद्यम्न के पराक्रम के कारण फिर मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई दुर्योधन का ये कई काम है बार बार भागता है और गुरुजी से कहता गुरुजी आप ठीक से नहीं लड़ रहे हो यही बात कहता रहा भीष्मी से यही बात कहता है द्रोणाचार्य से गुरु आप ठीक से नहीं लड़ रहे हो हमारी सेना की ऐसी दशा हो रही है बार बार हमको भागना पड़ रहा है द्रोणाचार्य ने कहा कि और अधिक युद्ध कैसे करूं? तू ही बता मैं क्या करूं? मैं पूरी शक्ति लगाकर तो युद्ध कर रहा हूं। कर्ण ने भयंकर पराक्रम करके दूसरे दिव्य को पराजित कर दिया है पांचालों की पराजय हुई है युधिषिर कर्ण के आज के पराक्रम से घबरा गए हैं और अर्जुन भगवान ने कहा कि इस समय दुर्योधन को वचन दे चुका है कर्ण अब कर्ण अपनी पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करेगा और मैं भी चाहता हूं कि मैं अर्जुन को कर्ण के सामने न ले जाऊं भगवान बड़े कुशल हैं क्योंकि इंद्र के द्वारा जो अमोघ शक्ति वीर घातनी शक्ति दी गई है उसकी नित्य पूजा करता था कर्ण अर्जुन के लिए रथ छोड़ी थी तो जब तक वो शक्ति इन कर्ण के पास रही तब तक भगवान बार बार कर्ण के सामने से अर्जुन को बचा के ले जाते आज भगवान ने घटोत्कच को भेजा है ये अब भैया तुम्हारा काम है घटोत्कच आया राक्षसों की सेना के कैसे ये पर्वत के स्वान विशाल काये दई से युद्ध करते करते सेना पर घराम से गिर पड़ता कूद जाता लेट जाता तमाम सेना फिचल जाती मर जाती कुचल जाती हाहाकार मच गया बोले महाराज ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा सब कहने लगे कर्ण इसको मार दो अरे हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे तो युद्ध किससे करेंगे हमको विजय नहीं चाहिए इसको मार डालो पहले कर्ण बहुत दुखी हो गया कर्ण ने कहा मैं अनेक जनों से पूजन करता था जिस शक्ति का जिसका मैं जीवन में केवल एक बार प्रयोग कर, कर, कर, कर, करता कर सकता हूं और वह शक्ति मैंने अर्जुन के लिए रख छोड़ी थी लेकिन अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं उसका प्रयोग करता हूं और उसने घटोत्कच के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया घटोत्कच को भगवान ने आज्ञा दिया भीमसेन ने समझ लिया कि आज घटोत्क जीवित नहीं रहेगा भीमसेन ने का पुत्र तुम जाते जाते अपने पूर्वजों का अपने पितृवर्ग का हित साधन करके जाओ घटोत्क समझ गया बोला जो आज गया पिताजी और उसने इतना विशाल शरीर बढ़ाया और बढ़ाकर मरकर गिरा कौरवों की सेना पर एक अक्ष सेना को राम राम खाली अपने शरीर से कुचल के मार डाला महाराज एक शहूनी सेना को खत्म कर दिया इसने पांडवों के दल में मायूसी छा गई शोक छा गया और कौरवों के यहाँ बाजे बजने लगे आज कौरवों में सब हर्षित हैं, केवल कर्ण के आंख से आंसू बह रहे थे क्योंकि कर्ण की समझ में आ गया अब मेरी मृत्यु निश्चित है क्यूँकी जिसके कारण में अर्जुन को जीतने का उत्साह रखा था कवच कुंडल पहले ही चले गए शक्ति आई थी वो भी प्रयोग व्यर्थ हो, हो गया लेकिन चलो अब जो होना होगा तो होगा महाराज घटो कच्छ ने जो अलम्बुस नाम का राक्षस था उसको भी मौत के घाट उतार दिया था और अब भीमसेन थोड़े दुखी हुए हैं। युधिष्ठ ने भी बिलाप किया है क्योंकि आखिर तो परिवार का ही बालक है बहुत अधिक विलाप किया है पांडवों को शोक हुआ है और श्री कृष्ण प्रसन्न हुए है श्री कृष्ण की प्रसन्नता को देख करके अर्जुन ने भगवान को उलाहना दिया है और भगवान ने कहा अर्जुन ने कहा प्रभु इस भयंकर परिस्थिति में आप प्रसन्न हैं आपकी यह प्रसन्नता समयानुकूल नहीं है सबको खेद हो रहा है आपके मुस्कान को देख करके भगवान आज कर्ण की स्तुति कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन मैं आज जो बात कह रहा हूं तुम ध्यान देकर के सुनो मैं सत्य की शपथ खाकर कह रहा हूं यदि यह शक्ति समाप्त नहीं होती तो तुम कर्ण के हाथों मारे जाते इसलिए आज घटोत्कच का बलिदान करके मैं तुम्हें सुरक्षित देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूं आज तुम्हारा शत्रु कर्ण बिना मारे मारा गया देखो कर्ण कोई सामान्य नहीं है भले ही तुम्हारा शत्रु है लेकिन उसके अच्छे गुणों की हम प्रशंसा करते हैं ब्रह्मण्य सत्यवादी ये भगवान बोल रहे हैं कर्ण के बारे में ब्रह्मण्य सत्यवादी चपस्वी नियत व्रता रिपस्वी दयावाच तस्मा कर्णो वृष अर्जुन तुम्हें पता नहीं है अर्जुन कर्ण का एक नाम वृष है ब्रश क्यों है वृश माने साक्षात धर्म कर्ण भी धर्म रूप ही है इसका एक ही दोष सबसे भारी है कि अधर्मी के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया और कर्ण के चरित्र में कर्ण के जीवन में कहीं कोई दोष नहीं है ये ब्राह्मण है ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है सत्यवादी है बड़ा तपस्वी है और सदाचारी है जितेन्द्रीय है शत्रुओं पर भी दया करने वाला है इसलिए कर्ण धर्मात्मा कहा गया यदि कर्ण की वह शक्ति कर्ण के पास बनी रहती तो तुम उसके हाथों मारे जाते भगवान ने कहा कि देखो जरासंध भी दुष्ट नहीं था वो भी वैदिक धर्म का पालन करने वाला था शिव भक्त था संध्या और अग्निहोत्र करने वाला था ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था किंतु केवल दुष्टों का संग करने के कारण अधर्मी के लक्षण उसमें आ गए और उस अधर्म के कारण ही यह मारा गया तो भले ही कोई धर्मात्मा हो पक्ष में जाकर खड़ा हो जाएगा तो वो भी धर्मद्रोही ही माना जाएगा इसलिए इन सबको मरना पड़ा धरतराष्ट्र ने बहुत पश्चाताप किया है संजय ने उत्तर दिया है युधिष्ठिर ने घटोत्कच की मृत्यु पर शोक किया है भगवान श्री कृष्ण ने और व्यास जी ने उसका निवारण किया है समझाया है और यहाँ जयद्रथ पर्व पूर्ण हो जाता है घटोत्कच घटोत्कर्ण भी यहाँ पर्व भी पूर्ण हो जाता है आगे द्रोण बध पर्व है इसकी चर्चा करने के पहले थोड़ी देर हम लोग कीर्तन करें और फिर इसी गति से आगे तक चरित्र होंगे ज्यादा से ज्यादा चरित्र आज होने हैं क्योंकि युद्ध के चरित्र थोड़ा जल्दी हो जाए तो आगे जो बड़ा मार्मिक संवाद है उसकी चर्चा हम लोग कर सकेंगे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री वृंदावन विहारी लालि की जय रात्रि का समय है कौरव अपने शिविर में हैं, पांडव अपने शिविर में है सेनापति द्रोणाचार्य के शिविर में दुर्योधन पहुंचा और दुर्योधन ने कहा गुरुदेव हमारा भाग्य निश्चित ही छोटा है निरंतर हमारी पराजय होती चली जा रही है आप भी पांडवों को क्षमा करते चले जा रहे हैं यद्यपि पांडव आपसे भयभीत रहते हैं फिर भी आपके चेले हैं आपके शिष्य हैं तो शिष्यों पर तो गुरुजी की दया होनी ही चाहिए पर गुरुजी जी क्षमा करना हमको लगता है आपके शिष्य पांडव ही हैं, हम तो जैसे आपके शिष्य ही नहीं अपने मुंह से ही कह रहा है। उसका कहना यह था कि आपका पक्षपात हम लोगों के प्रति नहीं है पांडवों के प्रति है पांडवों के प्रति इनका पक्षपात है दुर्योधन बोला गुरुजी लगता आप थक गए ज्यादा आप थोड़ा विश्राम करिए मैं दुर्योधन दुस्शासन कर्ण मामा शकुनी हम लोग पूरी सेना के दो भाग करेंगे दोनों तरफ से अर्जुन को घेर करके मार डालेंगे और आप खड़े रहिए क्योंकि आप तो अर्जुन को मारेंगे नहीं आपके शिष्य हैं मैं ही मार डालूंगा यह सुनकर के द्रोणाचार्य बहुत ठहाका लगाकर हंसे बोले दुर्योधन तू बहुत कड़ुआ बोलता है लेकिन तेरे कड़ुआ बोलने का अभ्यास और हमारा अब कड़ुआ सुनने का अभ्यास हो गया है क्योंकि क्यूँकी भूत विवश मतवारे ते नहीं बोल ही बचन विचारे तुम्हारे जैसे लोग विचार पूर्वक नहीं बोलते हैं देखो तुम तो हो ही क्या तम न वित्त पतिर नेन्द्रो नइमो न जलेश्वरा नासुरो रग रक्षा क्षपेय कहा देवराज इंद्र कुबेर यमराज वरुण असुर, शुर नाग गंधर्व एक साथ आकर के युद्ध करें तो भी अर्जुन को नहीं जीत सकते और तुम यहाँ लंबी चौड़ी बातें बना रहे हो कि हम सेना के दो भाग करके लड़ेंगे उसको मार डालेंगे उस समय तुमने क्यों नहीं मार दिया जब विराटनगर में अर्जुन ने अकेले युद्ध किया था तमाम अवसर गिना दिए द्रोणाचार्य ने तब क्यों, तब क्यों नहीं मारा तब क्यों नहीं मारा तब क्यों नहीं मारा अब मार दोगे जैसे पतिंगा अग्नि के सामने जाकर नष्ट हो जाता है ऐसे ही अर्जुन प्रचंड अग्नि है और तुम लोग पतिंगों के समान हो इसलिए तुम ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मत बनाओ तब बोले गुरुजी क्या करें? बोले जो हो रहा सो होगा मैंने तो सेनापति पद स्वीकार किया है तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा बस जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही मैं करूंगा आज के युद्ध में इतना भयंकर पराक्रम द्रोणाचार्य ने दिखाया है कि द्रुपद के पौत्रों का वध कर दिया और आज द्रुपदी के पिता महाराज द्रुपद का भी वध कर दिया जो मित्र भी रहे द्रोणाचार्य के और शत्रु भी रहे आज उनका भी वध द्रोणाचार्य ने कर दिया धुम ने अपने पिता के वध की बध का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की है कि अब मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा अब मैं द्रोणाचार्य का बध अवश्य करूंगा दोनों दलों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ है नकुल ने दुर्योधन को परास्त कर दिया है, दुर्योधन भाग खड़ा हुआ पर दुस्शासन और सहदेव का युद्ध हुआ है दुशासन भी परास्त हो गया कर्ण भीमसेन का और द्रोणाचार्य अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है ध्रष्टुम्न दुशासन को हराकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करता है नकुल सहदेव ध्रष्टिम्न की रक्षा करते हैं दुर्योधन और सात्विकी का संभाग हुआ है और युद्ध भी हुआ कर्ण भीमसेन का भयंकर संग्राम हुआ और अर्जुन ने कौरवों पर कर, आक्रमण करके भयंकर पराक्रम दिखाया है द्रोणाचार्य ने घोर कर्म किया है ये कर्म द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी भूल थी द्रोणाचार्य ने क्रोध में आकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बहुत बड़ी सेना को जलाकर भस्म कर दिया सामान्य लोगों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए कहते द्रोणाचार्य के द्वारा जब सैनिक मारे जाने लगे कच्चित द्रोड़ो नन सर्वांग कम परम परमाश्रवित समृद्धा शिशला पाए धन कक्ष कहीं द्रोणाचार्य हम सबको समाप्त न कर दें कहते जिस समय सामान्य सेना के ऊपर द्रोणाचार्य क्रोधपूर्वक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उस सेना का संहार करने लगे और महाराज थोड़ी ही देर में बीस हजार वीरों को थोड़े ही देर में दिव्यास्त्रों से जब उन्होंने समाप्त कर दिया और फिर वे भयंकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए तो उस समय अग्निदेव ऋषियों को आगे करके प्रकट हो गए उन ऋषियों में जमदग्निर जमदग्निर्भरित्वाजोठ गौतम वशिष्ठ कश्यपोस् ब्रह्मलोकम् कमी शव विश्वामित्र जी महाराज जमदग्नि जी महाराज भरद्वाज महाराज महर्षि गौतम महर्षि वशिष्ठ महर्षि कश्यप महर्षि अत्रि ये सब ऋषि युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य के निकट आ गए ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आ गए और उन्होंने कहा शिकत प्रश्नि गर्ग सूर्य की करुणा का पान करने वाले साठ हजार बाल खिल ऋषि भी आ गए भ्रगुजी भी आ गए अंगिरा भी आ गए सभी ऋषि मुनि वहां आ गए और उन्होंने कहा न्यायम रणे द्रोण समीक्षा स्मान अवस्थितान तरम कर्म पुनः कर तुम्हे हसी द्रोणाचार्य अब हथियार डाल दो तुम क्षत्रिय नहीं हो तुम अयोन ब्राह्मण हो ब्राह्मण की तरह तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए क्षत्रि की तरह नहीं अब युद्ध से अपनी मृत्यु को हटा करके आचम प्राणायाम करके समाधि हो जाओ और ब्रह्म का चिंतन करते हुए महान योगियों के समान ब्रह्म से अपने प्राणों का उत्क्रमण करके तुम सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करो ऋषि तुम्हें लेने आए है तुम दिव्य अक्षय लोक में पधारो इस प्रकार से और तुम ब्राह्मण हो तुम्हें यह क्रूर कर्म शोभा नहीं देता है ब्रह्मास्त्रेण स्वया दग्धा अनस्त्र ज्ञानी यदि तीदृशम विप्रकृत कर्म जिन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान न हो उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन तुमने अपनी अस्त्र विद्या का दुरुपयोग किया है जिन बेचारे सामान्य वीरों को ब्रह्मास्त्र का बोल तक नहीं था उनको तुमने ब्रह्मास्त्र से भस्म किया है इसलिए अब अस्त्र शस्त्र रख दो विचार मत करो विलम्ब मत करो अब तुम्हारा समय निकट आ गया है इधर भीमसेन ने एक हाथी था उसका नाम था अश्वत्थामा उसको मार डाला और भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया कि आप चिल्ला कर बोल दो अश्वत्थामा मारा गया भीमसेन ने जाकर के द्रोणाचार्य को कहा कि अश्वत्थामा मारा गया अश्वत्थाम गजा नामना हतो भवत् कृत्वा मनसितं भीमो मिथ्या सदा अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया हाथी को छिपा लिया गया और अश्वत्थमा मारा गया ऐसा कह करके गर्जना की है यह सुन कर के वे दुखी तो हुए लेकिन अभी युद्ध से उनका मन नहीं हटा था तब तक ऋषियों ने आकर उन्हें आज्ञा दे दी तब वे दुखी हो गए और दुखी होकर उन्होंने युद्ध से पूछा संदेही मानो व्यथित कुंती कु पुत्र यु स्थिर धर्मराज बाहत तुम धर्म विग्रह हो सत्य और सदाचार का पालन करने वाले हो मैं कृष्ण की बातों पर भी उतना विश्वास नहीं करता जितना तुम्हारे पर विश्वास करता बोलो मेरा पुत्र मरा अथवा नहीं मरा द्रोणाचार्य के मन में विश्वास था कि स्थिरा बुद्धि ही द्रोण्य न पार्थो बेन्द्रोका ऐश्वर्या थे ऐश्वर्यार्थे चनो तीनों लोकों की संपत्ति यदि युधिष्ठिर को मिल जाए तो भी वे झूठ नहीं बोल सकते यह विश्वास द्रोणाचार्य को था इसलिए उन्होंने पूछी उस समय सबने एक साथ यही कहा कि यदि आज आपने सही सही बात बता दी तो फिर हम मारे जाएंगे इनको कोई युद्ध में जीत ही नहीं सकता है फिर तुम्हारी विजय नहीं होगी तब सत्व गोविंद वाक्या मानय सुजयी शिण द्रोणा नहीतम संसौ राजमसार सुतम सब लोग कहने लगे कि द्रोणाचार्य से आपको अब कहना ही पड़ेगा कि तुम्हारा पुत्र मारा गया श्री कृष्ण की बात तुम्हें माननी ही चाहिए बहुत ध्यान से सुने श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर कह देते तो उनको दोष नहीं लगता क्योंकि सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य योनि निहित चत्ये सत्य सत्यामृत सत्य नेत्र सत्यात्मक ताम शरण प्रपन्ना हे सत्यात्मक श्रीकृष्ण हम शरण में सत्य के भी सत्य श्री कृष्ण हैं नहीं पाप लगता उन्हें सत्य के सत्य श्री कृष्ण हैं लेकिन न भगवान की मानी न अपनी ही बात पर पक्के रहे कह देते कि प्रभु विजय दिलाना आपका काम हम झूठ नहीं बोलेंगे हम कह देंगे कि महाराज आपका लड़का नहीं मरा हाथी मरा न तो पूरी बात भगवान की मान पाए और न ही अपनी निष्ठा पर दृढ़ रह पाए यही इनसे दोष बन गया अब तो महाराज बोले हतैति अस्वत्थात शब्द मुच्चकार अस्वत्मा उच्चस्वर से युद्ध ने बोला अभ्यक्तम अब्रवीत राजन हतक कुंजर पीछे से बोला किंतु हाथी मरा अस्वत्था हा। किंतु हाथी मरा से बोला एक को जोर से बोला एक को धीरे से बोला भगवान बहुत सावधान अस्व हटा कहते जोर से शंख बजाया जो किंतु हाथी मरा यह सुनाई नहीं पड़ा यह जानते ही द्रोणाचार्य दुखी हो गए और वे अपने मन में विचार करने लगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने ठीक नहीं किया महाराज जी असत्य की कितनी महिमा है तस्य पूर्वम रथ पृथिव्या चतुरुता बभूव चीम सत्य के प्रभाव से ऐसी का रथ धरती से चार अंगुल ऊपर चलता था लेकिन जब से उन्होंने ये झूठ का सहारा लिया उनका रथ धरती से घिस करके चलने लग गया धरती पर रस चलने लग गया और थोड़ी देर के लिए तेज से चमकता हुआ उनका मुखार विंद थोड़ी देर के लिए तेजोहीन जैसा दिखाई पड़ने लग गया ये है असत्य इतना भयंकर है नहीं असत्य सम पुन्या सम्पातको ही की कोटिक गुंजा गो स्वामी जी ने कहा है इसलिए सत्यान्नाशी परो धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं उस समय भीमसेन ने एक लीला और कर दी भीमसेन ने द्रोणाचार्य के निकट आकर के कहा बोले आचार्य वर आपके ही भयंकर लोभ और क्षमा न होना इसी का यह भयंकर दुष्परिणाम है जिसके कारण आज इतना बड़ा नरसंहार हो गया यह भीमसेन ने द्रोणाचार्य के निकट आकर के आपके चित्त में राज्य का लोभ न होता भोगों का लोभ न होता ब्राह्मण के चित्त में क्षमा चली गई और लोभ आ गया उसी का ये अनर्थकारी दृश्य उपस्थित हो गया। लोभ के कारण ही राजा का धन स्वीकार किया राज्य स्तर स्वीकार किया और द्रोणाचार्य जी राजा हो गए क्योंकि द्रुपद का आधा राज्य छीनकर उसके शासक हो गए वे खुद राजा हो गए जब जब किसी महापुरुष के भीतर लोभ की वृत्ति आती है बस उसी समय कोई न कोई अनर्थकारी भयंकर घटना घट गट जाती है इसलिए भैया लोग से सदा सावधान रहना चाहिए यद्यपि द्रोणाचार्य समाधि में थे लेकिन फिर भी जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ध्रष्ट जिम्न का जन्म हुआ था वह मना करने पर भी रथ से कूदकर कर ढाल तलवार लेकर आचार्य के ऊपर टूट पड़ा द्रोणाचार्य अस्त्र त्याग करके बैठे हैं उस समय भी अस्त्र त्यागने के पहले पहले तक बीस हजार क्षत्रियो का संघार और एक लाख हाथियों का बध कर दिया था द्रोणाचार्य ने लेकिन आज उनका मन बिल्कुल उब चुका था वे निर्वेण हो चुके थे अपने जीवन को लेकर उदासीन हो चुके थे और उस समय भीमसेन ने आकर के कहा भीमसेन के अश्लोक श्रवण करने योगे भीमसेन कह रहे हैं यदि नाम न युद्धेरन शिक्षिता ब्रह्म बंधवा स्वकर्म भी असंतुष्टा न क्षत्रम क्षय भवेश आपका धर्म इतना ही था आचार्य के आप बालकों को धनुर्वेद सिखाते किसी युद्ध में आपको भाग नहीं लेना चाहिए लेकिन आपने ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग करके अधर्मी क्षत्रियों का आश्रय लेकर युद्ध किया उसका दुष्परिणाम हुआ कि इतनी बड़ी धरती क्षत्रियों से हीन हो गई रक्त रंजित हो गई हे आचार्य वर अहिंसा सर्वभूतेषु सुधर्म ज्याम विदु तस् च ब्राह्मणो मूलम भमांश् ब्रह्म आप ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है ब्राह्मण की जड़ है अहिंसा संपूर्ण प्राणियों का स्वरूप अहिंसा से ही सुरक्षित है अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और आपने ब्राह्मण होकर भी युद्ध में कितना संहार किया इसलिए ब्रह्मवेत्ता होकर भी आपने स्त्री धन और पुत्र की लिप्सा में मूर्ख की तरह चांडालों की तरह मिल्षो की तरह आपने क्षत्रियों के समूह का संहार किया है आपने अपने एक पुत्र की जीविका के लिए ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय छोड़ करके राजय लिया द्रुपद से द्वेष किया और उसका परिणाम यह भयंकर महाभारत युद्ध हुआ यह सुनकर के द्रोणाचार्य का मन और भर गया और उन्होंने भीमसेन को उत्तर नहीं दिया क्योंकि वे स्वीकार कर रहे थे कि निश्चित ये हमारी भूल हुई हम आचार्य पढ़ाने वाले तो हमको पढ़ाने से मतलब रखना चाहिए हमको युद्ध में नहीं उतरना चाहिए हमें राजाओं के भोगों में फंस करके अपने स्वरूप को विकृत नहीं करना चाहिए ये बात उनकी समझ में आ गई और चिल्ला कर उन्होंने कहा दुर्योधन कर्ण मैं अब अस्त्र रख रहा हूं रख दिया उन्होंने अस्त्र और आचमन प्राणायाम करके समाधि लगा ली क्रप उड्डियान उडयान मूलाधार बंध उड्डियान बंध जालंधर बंध का प्रयोग करते हुए ग्रीवा को यहां लगा करके और आपने भूचरी मुद्रा पूर्वक अपने प्राणों को प्राण प्राण को अपान से सबसे समृद्ध करते हुए और आपने सुशुमना के मार्ग से अपने प्राणों का उत्क्रमण किया ब्रह्मलोक गमन किया ऋषियों ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की देवताओं ने नगाड़े बजाए और क्षत्रिय की तरह नहीं एक ब्रह्मषि की तरह एक महान योगी की तरह सबने उनके तेजो में ज्योति में स्वरूप को ब्रह्मलोक जाते हुए देखा बोलो आचार्यवर श्री द्रोणाचार्य जी महाराज की भरद्वाज नंदन महर्षि द्रोणाचार्य जी महाराज की उस समय लोग हाहाकार कर रहे थे अर्जुन ने बहुत मना किया सात ने भी मना किया सबने मना किया लेकिन सबके मना करने के बाद भी दृष्ट द्रुम रथ पर चढ़ आया और उसने तलवार से उनके मत्तक को काट दिया यद्यपि द्रोणाचार्य तो जा चुके थे उनका तो ब्रमलोक प्रयाण हो चुका था लेकिन फिर भी जो देह त्याग कर चुके थे उनका मत्तक भी काट डाला हाहाकार मच गया उस समय अर्जुन सात्यकी का सात्यकी और अर्जुन दृष्ट को मारना चाहते थे लेकिन भीमसेन ने बचा लिया और श्री कृष्ण भगवान ने बचा लिया भगवान ने कहा नहीं जिसका जन्म ही इसलिए हुआ इसने ठीक किया और युद्ध के मैदान में बिना इतना युद्ध जिसने किया हो बिना शस्त्र के मृत्यु हो जाए ये भी ठीक नहीं था इसलिए इतने लोगों का गला काटा तो इनका भी गला कट गया कोई चिंता की बात नहीं भगवान ने समर्थन कर दिया और अब तो महाराज इस प्रकार से पांडवास्तु पांडवा सुजय लब्धवासन विषाम पते अरिशये सुखमाप्नुव पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई आकाश में देवता नगाड़े बजा रहे हैं कौरवों में हाहाकार मच गया सब रुदन कर रहे हैं आगे के चरित्रों का भगवत कृपा से हम कल स्मरण करेंगे अभी लाइफ का समय बाकी है उस समय का सदुपयोग करते हुए आज का जो मुख्य महोत्सव है आप सबको पता है आज श्री जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा महोत्सव है भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में रथ यात्रा मनाई जाती है हम सब जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र सुभद्रा जी के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हैं और मानसिक रूप से पुरी में पहुंचकर के श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी के दिव्य स्वरूप को रथ को प्रणाम करते हैं वहां की भूमि को प्रणाम करते हैं और आज एक महत्वपूर्ण महोत्सव है ईशावास्योपनिषद उसकी बड़ी वैदुष्यपूर्ण हिन्दी की व्याख्या जिसमें स्व सिद्धांत के निरूपण के साथ पर का निराकरण भी किया गया है और बहुत अच्छा विवेचन किया है हम सोच रहे थे कि आज रेवासा महाराज जरूर आएंगे लेकिन किसी विशेष कारणवश वे नहीं आए हैं हमारे अनेक महापुरुष उपस्थित हैं हमारे वैष्णव जगत के एक महान विद्वान और तपस्वी संत अकिंचन संत विद्वत विद्वरे हमारे परम श्री श्री त्रुवन जी महाराज स्वामी श्री त्रुवन जी महाराज हैं जो ऋषिकेश में गंगा तट पर मंगलम कुटी में विराजमान रहकर के अनेक साधकों को संतों को शांग वेद वेदांग की शिक्षा सभी न्याय व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ाकर उनको शिक्षित करते हैं विशिष्टा द्वैत का विस्तृत विवेचन करके एक पुस्तक भी आपने प्रकाशित की जी चौखंबा से प्रकाशित हुई और संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों ने उसका बहुत आदर किया श्री रामानंदी उपासना दर्पण का भी बृहद संस्करण आपने प्रकाशित किया अर्थ आदि भी प्रकाशित किए उनका भी बहुत विद्वत समाज में आदर हुआ आपने ईशा वास्तुपनिषद के ऊपर बहुत सुंदर टीका लिखी है यहाँ तो विमोचन के हिसाब से थोड़ी प्रतिया आई हैं पूरे भारत में और पूरे विश्व में ये पुस्तक उपलब्ध होगी क्योंकि इस पुस्तक का प्रकाशक चौखम्बा है तो चौखम्बा एक बड़ा प्रेस है वहाँ से प्रकाशित होने वाले ग्रंथ सर्वत्र उपलब्ध होते हैं हम स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज से प्रार्थना करेंगे श्री स्वामी नवलराम जी महाराज से प्रार्थना करेंगे ये विद्वान संत हैं ये पधारें श्री करूणाधान वाले महाराज जी भी पधारें स्वामी ब्रह्मस्वरूप जी भी पधारें ब्रह्मचारी जी महाराज और ये सब संत किशन स्वरूप जी महाराज ये सब संत पधार करके इस ग्रंथ का विमोचन संपन्न करा पधारें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो गो राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि हमारे आनंद जी दिल्ली से ग्रंथों को लेके आए हैं अभी तो कम ग्रंथ आए हैं फिर भी यहाँ कल इस साल पर उपलब्ध रहेंगे जो लेना चाहेंगे उन्हें श्री मलुपाणी भी प्राप्त होगी और ये ग्रंथ भी प्राप्त होंगे ये महापुरुष ले लें। सामने खोल के लाइन से खड़े हो करके तो इसमें सबका फोटो आ जाए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय ईसा ईसावाश्योपनिषद तत्व विवेचनी हिंदी व्याख्या से व्याख्याकार स्वामी श्री त्रिभुवन जी महाराज चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली से यह प्रकाशित है बहुत सुंदर ग्रंथ है सबके लिए ग्राह्य है सबके लिए उपयोगी है जो लोग चाहेंगे कल थोड़ी संख्या में पुस्तक आई है वो साल पर प्राप्त हो जाएंगे जय जय श्री, श्री राम अब श्री शुद्धानंद जी महाराज ऊपर कुछ एक बोल बात बोल कुछ भी बोलिए कुर्सी मह कुर्सी श्री राम जय राम जय जय राम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 जय जय राम जय जगन्नाथ आज सभी बैठ जाए आरती करके ही जाए हम सभी का परम शोभाग्रे आज ही ग्रंथ ईशावासी उपनिषद का उन्मोचन हुआ हमारे परम बुजास्पद स्वामी दास ने उनका वर्तिका लिखी ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें ईशावासी उपनिषद में 18 मंत्र है अभी हमारे भगवत पाद ने महावर की कथा कह रहे हैं हम सभी को तो महाभारत के सारीमद भगवत गीता उसमें 18 अध्याय है, है और युद्ध 18 दिन के लिए चला था ये त्रिवेणी संगम हमारे साथ हुआ हम सभी का बहुत उपकार होगा इस ग्रंथ का अवलोचन इस ग्रंथ का पठन मनन और निधिध्यासन हम करेंगे और आज इतना शुभ दिन है जगन्नाथ की रथ यात्रा हमारा मन तो पूरी में है तो जगन्नाथ रथ यात्रा में उसी, इसी जनता का उन्मोचन हुआ ये भी बड़ी विभागी की बात है अभिनंदन भी पढ़ा देखो कितना संक्षिप्त सारित प्रवचन किया अठारह पुराण है भागवत जी के श्लोक संख्या भी अठारह है और ईशावाद से उपनिषद के मंत्र संख्या भी अठारह है और महाभारत का युद्ध भी अठारह दिन का है तो कितना बढ़िया संयोग बना है स्वामी विशुद्धानंद जी ने कितनी सुंदर बात कही हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, अवश्य ही ईशा वासु पढ़ना चाहिए आपके अन्य जो तो है विशिष्टादित वेदांत का विस्तृत विवेचन प्रकाशित है केनोपनिषद पर भी आपने लिखा है सत्य हिंदी व्याख्या जो अप्रकाशित है और कठोपनिषद पर भी आप लिख चुके हैं जो अप्रकाशित है हम भगवान जगन्नाथ महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान स्वामी श्री त्रिवनदास जी को दीर्घायुष्य आरोग्य प्रदान करें अपने चरण कमलों में रति प्रदान करें हमने तो उनको बहुत आग्रह किया था कि आप यहां आवें लेकिन वे मंच से दूर रहने वाले फोटो खिंचाने से दूर रहने वाले महात्मा है तपस्वी संत हैं वे नहीं आए उनकी मानसिक उपस्थिति है भगवान से प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी से कि संपूर्ण ब्रह्म सूत्र और दशों उपनिषदों के ऊपर आपके द्वारा इस प्रकार का महनीय कार्य भगवान जगन्नाथ संपन्न करावे इसी प्रार्थना के साथ जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कीर्तन करें और आरती करके प्रस्थान करें श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय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 धेश्या्यादु हवी प्रजननम मे असुदशवी सर्वगुंस आत्मसन प्रजा तो शशुशन लोक सन्न भयस नि प्रजा बहुलाेतस्मा सु राजा आरातिविप्राजिधाभ दिव सदाशि बृहसी the channel of india hamari sanskriti hamari virasat ha